हमारी सरकार के एक बहुत बड़े विभाग ने थोड़े देर पहले सर्वेक्षण किया है इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इस संस्था की तरफ से ये भारत सरकार की संस्था है इन्होंने एक सर्वेक्षण किया है और वो सर्वेक्षण में उन्होंने जानकारी दी है कि 110 करोड़ लोगों के भारत में मात्र तैतीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं मात्र तैतीस करोड़ इसको दूसरे सैलिक शब्दों में मैं कहूं तो भारत में सिर्फ 33 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो चिकित्सा करा सकते हैं वो चाहे एलोपैथी की हो होम्योपैथी की हो आयुर्वेद की हो बायोकैमिक हो नेचुरोपैथी की हो योग या प्राणायाम की हो या मैग्नेट थेरेपी की हो जिनको हो, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है में 33 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी इच्छा के डॉक्टर से चिकित्सा ले सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि 77 करोड़ नागरिक ऐसे हैं इस देश में जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं वो जो तो सतहत्तर करोड़ नागरिक हैं वो या तो किसी ओझा के पास जाते हैं या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं या तो कोई पीर फकीर के पास जाते हैं या किसी महात्मा साधु संत के पास जाते हैं और जो भी उनको मिलता है उसी को सहर्ष चिकित्सा मानकर वो स्वीकार करते हैं। इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं दुष्परिणाम ये होते हैं कि कई बार हजारों नहीं, में लाखों की संख्या में मौतें हो जाती हैं इसके कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं कोई पहुंचा हुआ पीरपतिर है साधु महात्मा है जिसको ज्ञान है तो वो कभी उनको ठीक भी कर देते हैं लेकिन 77 करोड़ नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी के अनुसार बिना चिकित्सा के चलता है मात्र तैंतीस करोड़ नागरिक ही हैं जो चिकित्सा ले पाते हैं ये जो तैतीस करोड़ नागरिक हैं इनके बारे में एक सर्वेक्षण किया है सरकार ने इन तैंतीस करोड़ नागरिकों में से 5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी बीमारी डायबिटीज है और इस डायबिटीज के कारण उनकी जिंदगी बहुत दुख में है आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मदर डिशीज कहा जाता है या कभी कभी उसको साइलेंट किलर कहते हैं ये डायलिबिटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुपचाप भी बेचारा चला जाएगा बता भी नहीं सकता मेरे साथ अभी एक दुर्घटना हुई मैं एक दिन रेल से दिल्ली से जम्मू जा रहा था मेरा दोस्त मेरे ही साथ इस अभियान में काम करता हुआ वो भी मेरे साथ जा रहा था मेरी जो तो बर्थ थी ट्रेन में वो नीचे थी उसकी ऊपर थी रात को दिल्ली स्टेशन पर हम सब सो गए वो ऊपर पे सो गया मैं नीचे सो गया सवेरे जब ट्रेन जम्मू पहुंची तो मैंने उसको झकझोर के जगाया तो वो जगा नहीं और मैंने जब थोड़ा हिलाया तो पूरा शरीर उसका नीचे गिर गया तब मुझे पता चला कि वो मर गया रात में ही उसकी मृत्यु हो गई जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को ढाई से तीन बजे के बीच में इनको सीवियर हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर को मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो इसके नीचे की बर्फ पे सोया हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये जो तो भाई है इसको डायबिटीज था और डायबिटीज के किसी पेशेंट को कितना भी सीवियर हार्ट अटैक आए वो बोल भी नहीं सकता बता भी नहीं सकता क्योंकि तो उसका सेंसेशन खत्म हो जाए डायबिटीज ऐसी बीमारी है ये पांच करोड़ भारतवासियों को हो गई है धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है इसी तरह से भारत में लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइंट्स पेन रहता है हमेशा घुटे में दर्द है कमर में दर्द है कंधे में दर्द है आप उसको अल्थराइटिस कहिए या संधि बात कहिए साढ़े तीन से चार करोड़ लोगों को यह तकलीफ है भारत सरकार बोलती है कि लगभग भारत में चार करोड़ पच्चीस लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेट की अनेक अनेक बीमारियां हैं जैसे कब्जियत है प्रॉस्टिवेशन है जैसे मोर व्यार है बवासीर है भगंदर है हेमराइड्स पाइल है पाइल्स है ऐसे रोग हैं फिर सरकार बोलती है कि लगभग भारत में तीन से साढ़े तीन करोड़ लोग हैं जिनको तो दमा है अस्थमा है और दमा अस्थमा के साथ टीबी जोड़ दी जाए तो ये दस करोड़ की संख्या हो जाती है तो मैंने देख लिया कि तैतीस करोड़ लोग जो इलाज कराते हैं इस देश में वो सब गंभीर बीमारियों से घर हैं इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का यह सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर कुल मिलाकर साढ़े चार लाख करोड़ तो रुपए खर्च करते हैं इसमें तीन खर्चे शामिल हैं डॉक्टर को दी गई फीस खरीदी गई दवाएं और अगर जरूरत पड़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ऑपरेशन का खर्च ऑपरेशन का खर्चा खरीदी गई दवाएं और डॉक्टर को दी गई फीस ये तीनों मिलाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपए बैठता है अब साढ़े चार लाख करोड़ रुपए की जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फेल हो जाए कारण ये है कि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और यह साढ़े लाख करोड़ लिखने में चौदह अंक लगते हैं पैंतालीस लिखना फिर उसके आगे 12 शून्य लगाना शून्य शून्य जीरो, जीरो इतनी बड़ी रकम चिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश में इस रकम के दो हिस्से हैं एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के ऊपर दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर आप जानते हैं कि भारत में दो तरह से सरकार दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं और लोग अपने ऊपर जो चिकित्सा का खर्च करते हैं ये कुल मिलाकर साढ़े चार लाख करोड़ बैठता है स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर ये पूछा जाए कि ये साढ़े चार लाख करोड़ का खर्च होने के बाद क्या गारंटी है सब ठीक हो जाएंगे कहते कोई गारंटी नहीं क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है खर्चा कम नहीं हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है ये एक गंभीर बात है हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है सुख की जो परिभाषा है भाई की वो ये कि जो संपूर्ण निरोगी है वो सुखी है जिसका जीवन निरामय है वह सुखी है तो संपूर्ण निरोगी लोगों की संख्या इस में लगातार घट रही है सुख बढ़ नहीं रहा है बीमारियां जरूर बढ़ गई कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीमारियों के तो दिमाग चक्कर खा जाए चिकनगुनिया अभी थोड़े दिन पहले यह रोग आ गया करोड़ों लोग परेशान हो गए करोड़ डॉक्टर भी परेशान हो क्योंकि तो उनको भी ये रोग से ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और अभी तक मैं भारत में घूमता हूं चिकनगुनिया गए हुए छह महीने हो गए लेकिन लोगों का दर्द अभी तक नहीं गया चिकन दुनिया का घुटने अभी भी दुख रहे हैं कमर अभी भी दुख रही है कंधे में अभी भी दर्द है यह समस्या हमारे देश में है और यह समस्या भारत में है ऐसा नहीं है दुनिया के सभी देशों में है आपको तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो क्या वहां सब लोग सुखी हैं वहां भी नहीं अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्थ्य का इलाज कर पाना असंभव जैसा दिखने लगा यूरोप में भी वही हाल है यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती हैं कि उनका सबसे ज्यादा टैक्स दवा बेचने वाली कंपनियों से ही आए यूरोप और अमेरिका इसका मैंने सबसे ज्यादा वहां कुछ बिकता है तो दवाएं ही बिकती हैं और दवाएं अगर सबसे ज्यादा बिक रही हैं तो बीमार लोग सबसे ज्यादा आपको एक बात मन में आती होगी कि ये यूरोप और तो अमेरिका के देश तो बहुत सुखी हैं क्योंकि बहुत पैसा है मैं आपको ये बताने आया हूं कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर देश है डेनमार्क तीसरे नंबर पर है स्वीडन इन तीनों ही देशों में मनोरोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है मनोरोगी माने मानसिक रोगों के जो मरीज वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है डेनमार्क में है नॉर्वे में है और स्वीडन में है जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं इन्हीं चार देशों में हैं कभी आप डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्ग तो दुनिया का यहीं पर है इतनी अच्छी सड़कें हैं वहां पर कि कहीं किलोमीटर पर किलोमीटर आप चले जाइए सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए सड़क में कहीं खड्डा नहीं मिलेगा कहीं भी खड्डा नहीं है हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस देश की सड़कों पर एक खड्डा भी नहीं है उस देश में कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज स्वीडन में है डेनमार्क में है नॉर्थे में है वहां के लोगों को पूछो तो भैया तुम्हारी सड़क तो इतनी चिकनी है सपाट है गाड़ियां भी सबके पास है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास दो से कम तो गाड़ियां हो कम से कम तो दो है अधिक से अधिक तो दस दस गाड़ियां हैं एक एक परिवार में तो गाड़ियों में ही चलना है सड़कें एकदम तेरह हैं चिकनी है फिर तुम्हें कमर कैसे होता है हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं कि यहां सड़क नहीं होती है खड्डे से सड़क जाती है खंडे ही खंडे होते हैं तो बार बार गाड़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो हमें कमर दर्द हो तो समझ में आता है तुमको ये कमर दर्द कहां से आ गया तो कहते हैं कि साहब सुविधाएं बढ़ने से स्वास्थ्य मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है सुविधाएं बहुत हो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बिल्कुल नहीं है दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीफोन प्रति व्यक्ति फिनलैंड में छोटा सा देश है फिनलैंड लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क के कैंसर उसी देश में पर कै तो ये मैं बातें आपको सिर्फ ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है हो सकता है आपके घर में बहुत सुविधाएं हो लेकिन रात को नींद ही नहीं आती हो घंटों घंटों नहीं आती हो चार चार गोलियां खाने के बाद भी नहीं आती हो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन दो घंटे की नींद के लिए तरसते हैं कि उनको नींद आ जाए कभी भी मैं उनके घर में जाता हूं तो एक ही बात तो मैं राजीव भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि नींद आ जाए तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया ऐसी स्थिति हमारे देश में है दुनिया के सभी देशों में है इस स्थिति को ठीक होना चाहिए इस दृष्टि से मैं बहुत दिन से सोचता रहता हूं कैसे ठीक हो गी? अपने देश में और दूसरे देशों में जो तो मैंने देखा सुना पढ़ा उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीक कैसे किया जाए अपने ही भारत देश में तैंतीस करोड़ लोग जो चिकित्सा ले सकते हैं वो गंभीर बीमार है और 77 करोड़ जो नहीं ले सकते उनकी तो बात ही क्या है इन लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं तो एक बार मैंने सोचना शुरू किया शायद हॉस्पिटल की संख्या बढ़े डॉक्टर ज्यादा हो जाएं, तो ये ठीक हो जाएंगे लेकिन मैंने एक दिन हिसाब बोला कि भारत में 20 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख डॉक्टर हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, 30 लाख डॉक्टर इस देश में काम कर रहे हैं फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोई कारण नहीं है कि ये एक करोड़ हो जाए तो मरीज कम हो जाए हमारे देश में उन्नीस में जब आजादी आई थी तो 70 करोड़ रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी आज इस देश में सत्तर हजार करोड़ रुपए साल की दवाएं बनती हैं फिर भी सुख नहीं मिल रहा बीमारियां कम नहीं हो रही तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है यह सोचकर मैंने पढ़ना लिखना अभ्यास करना शुरू किया तो समझ में आया कि बीमारियों का जो संबंध है तो सीधा सीधा जीवन शैली से है खानपान से है आचरण व्यवहार से है। सीधा सीधा संबंध दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 90 प्रतिशत बीमारियां साइकोसोमेटिक होती और साइकोसोमेटिक बीमारियां अगर 90 हैं तो साइकोसोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना व्यवहार अपना आचरण अपना खानपान, अपना रहन सहन इससे जुड़ा हुआ है अपनी प्रकृति से अपने पर्यावरण से अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है तो मैंने इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचूं कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं तो पता चला कि हमारी जो प्रकृति है हमारा जो वातावरण है हमारा जो पर्यावरण है उसके विपरीत हमारा जीवन शैली हो गई है हमारी जो प्रकृति पर्यावरण वातावरण है उसके ठीक उल्टी हमारी जीवन शैली हो गई है आप देखेंगे जी हमारी प्रकृति हमारा पर्यावरण वातावरण कैसा है भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है मैं ये बात तेईस देशों को देखने के बाद कह रहा हूं मैंने दुनिया में लगभग तेईस देशों का प्रवास किया उन सबको देखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अद्भुत देश है और हम कई बार कहते हैं ना भारत महान देश है तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं है आप बोलेंगे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर 16 तरह के मौसम हैं अगर तकनीकी शब्द में कहूं तो 16 क्लाइमेटिक जोन से जो किसी दूसरे देश में है सोलह एक और छह एक साथ एक ही देश यूरोप में आप घूमने जाइए अमेरिका में जाइए कनाडा में जाइए तो ज्यादा से ज्यादा दो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पर एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाला दो ही क्लाइमेट जोन्स हैं ठंड वाला माने तापमान होगा चार डिग्री पांच डिग्री और भयंकर ठंड वाला तापमान होगा माइनस ट्वेंटी माइनस पूरे यूरोप में और अमेरिका में यही हाल है अफ्रीका में चले जाइए तो अफ्रीका में भी दो क्लाइमेट जोन्स हैं एक, है, एक गर्मी वाला और एक भयंकर गर्मी वाला लेटिन अमेरिका में चले जाएंगे तो लेटिन अमेरिका में भी दो क्लाइमेटिक जोन्स हैं एक तो बारिश वाला और एक भयंकर बारिश वाला अगर आप ब्राजील जैसे देश में चले जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में आठ महीने बारिश होती ही रहती आठ महीने सूरज निकलता ही नहीं है धुआं धार मूसला धार बारिश करती है आठ महीने और ब्राजील जैसे देशों का इतना बुरा हाल है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोने के बाद पंद्रह दिन बीस दिन लग जाते हैं आराम से सूखने कई बार वॉशिंग मशीन फेल हो जाती इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो लेटिन अमेरिका में दो क्लाइमेट जोन से बारिश और भयंकर बारिश यूरोप और अमेरिका में दो क्लाइमेट जोन्स हैं ठंड और भयंकर ठंड अफ्रीका में दो क्लाइमेट जोन्स है गर्मी और भयंकर गर्मी भारत में सोलर क्लाइमेटिक जोन्स है इसी देश में कहीं नहीं आपको तो मैं थोड़े से उदाहरण से समझाता हूं अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है इसी भारत में अफ्रीका देखना है तो राजस्थान आ जाइए देख अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेगिस्तानी इलाका आपको भारत में रेगिस्तान देखना है रेगिस्तानी गर्मी देखनी है तो जैसलमेर आ जाइए बीकानेर आ जाइए जोधपुर के पास आ जाइए आपको दिखाई देगा। इस भारत में आपको ब्राजील वाला क्लाइमेटिक जोन देखना हो भयंकर बारिश और मूसलाधार बारिश तो चेरापुंजी आ जाइए कर्नाटक में आ जाइए मलना ने ने, तो आपको ब्राजील दिखाई दे अगर इस देश में आपको ठंड और भयंकर ठंड देखन देखनी हो तो हिमाचल प्रदेश आ जाइए जम्मू कश्मीर आ जाइए उत्तरांचल आ जाइए आपको स्वीडन और डेनमार्क नजर आ जाए अगर ऑस्ट्रेलिया का दलदल इलाका देखना हो कीचड़ वाला तो इसी देश में बिहार आ जाइए बंगाल आ जाइए खूब कीचड़ वाला इलाका देखने को आपको मिल जाए दुनिया का कोई भी क्लाइमेटिक जोन देखना हो तो भारत में है मैं मानता हूं कि भारत की सबसे बड़ी महानता है जो किसी देश में और ये क्लाइमेटिक जोन तो सबके सब एक साथ भारत में है इसका कारण क्या है मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे बड़ी कृपा है इस देश में साल में दो चार दिनों को छोड़कर तो कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जो संडे ना हो एस यू एन डी ए संडे माने सूर्य का दिन संडे माने छुट्टी दिन संडे माने सूर्य का दिन भारत में साल में तीन दिनों में से पांच सात दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे ना हो और यूरोप और अमेरिका में तीन दिनों में से पंद्रह बीस दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो तो संडे हो वहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं अमेरिका, यूरोप में तो आठ महीने सूरज का दर्शन नहीं होता इतनी ठंड और बर्फ का इलाका है सूरज ही नहीं निकलता सूर्य दिखाई नहीं देता और इन देशों में कभी गलती से सूर्य निकल आया तो वो लोग पागल हो जाते और इतनी पागल हो जाती कि कपड़े उतार के फेंक एकदम नंद धड़ंग समुद्र के किनारे लोटना शुरू कर देते हैं क्योंकि तो सूर्य का प्रकाश चाहिए उससे ही विटामिन डी मिलता और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो बादलों की तरह से भारत में भाग भाग के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहां के समुद्र तटों पर लोट लगाते रहते हैं आपको लगता है ये मूर्ख है मूर्ख नहीं है उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता इसलिए शर्ट उतारते हैं पेंट उतारते हैं सब उतार के लिए हैं वो अश्लीलता नहीं फैलाते वो इतने गरीब हैं कि उनको मिलती नहीं है धूप वो धूप खाने के लिए यहां और भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेती हां सूर्य प्रकाश पर यहां कोई टैक्स नहीं मुफ्त में है सबको है जितना चाहो उतना हर ले, हर दिन ले लो रोज रोज ले लो साल से अगले हजार साल का यह अद्भुत देश तो वो यहां आते हैं सूरज की धूप लेने के लिए आती यह हमें समझने की जरूरत है इस देश पर सूर्य भगवान की अद्भुत कृपा है और जिस देश पर सूर्य की कृपा हो जाए वहां सबकी कृपा आ जाती है जहां सूर्य की कृपा हो गई वहां सबकी कृपा हो जाती है क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य ही है इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अगर कही है तो सूर्य आलाप जो सरल सरल सरल तरीके से इसको समझो अगर यहां सूर्य है तो टेंपरेचर में वेरिएशन है तापमान में अंतर है और ये तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है पवन होती है बारिश होती है धूल भरी आंधियां होती है सूखी हवा चले हवा चले ये सब तापमान के अंतर से ही होता है टेम्परेचर वैजिएशन और टेम्परेचर वैजिएशन वही होगा जहां सूर्य होगा तो सूर्य भगवान है तो इस देश में सब कुछ है हम जमीन में कुछ भी डाल दें सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही अंकुरंग निकलता है पौधा बनता है पेड़ बनता है पेड़ बन के क्या क्या हमलेता दुनिया के जिन देशों में सूर्य नहीं है अच्छे से अच्छा बीज खेत में डाल दो कुछ नहीं होता मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको एक बार मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी में फ्रेंकफर्ड शहर में एक प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था मैंने उसको पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है गन्ना क्या लगे कि नहीं होता केला होता है केला नहीं होता शकरकंदी होती है नहीं होती है। आम होता है आम नहीं होता अनार होता है नहीं होता फिर कहने लगा आप ये राजीव गई कितनी देर पूछेंगे मैं एक ही वाक्य में कह देता हूं कि दुनिया में जितनी मीठी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में होती ही नहीं जितनी मीठी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकृति की मिठास है वो पूरे जर्मनी में कहीं नहीं होती तो फिर कहा आप खाते तो हो आम भी खाते हो केला भी खाते हो गन्ना भी खाते हो आटा कहां से हो कहने लगे ये सब आपके देश से ला ला के खाते हैं फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो पालक होता है पालक वो तो मीठा नहीं मैथी होती है मैथी वो तो मीठी नहीं है मूली होती है मूली वो तो मीठी नहीं तो उनका अब एक आपके मैं सुन लो कि जो भी पत्ते हरे हैं वो एक भी नहीं होते पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता मीठा तो कुछ होता ही नहीं हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता तो मैंने कहा भाई फिर होता है क्या है तुम्हारे यहां उनका दो चीजें होती हैं एक तो होता है आलू बटाटा और एक होती है प्याज ओनियो ये दो को छोड़कर कुछ होता नहीं तो हमारे पास ये दो ही है पटेटो और ओनियो इसके अलावा कुछ नहीं है तो फिर उसने मुझे पूछा तुम्हारे भारत में क्या क्या होता है तो मैंने कहा आप लिख पाओगे मैं आपको बोलना शुरू करता हूं तो कुछ चीजें बोलते बोलते बोलना लिखना शुरू किया फिर कहने का यार अब नहीं लिख सकते क्योंकि भारत में चौदह हजार वस्तुएं होती खेत में जंगल में हजार हर मीठी वस्तु इस देश में पैदा होती है जो कोई दुनिया में कल्पना कर नहीं करता और ये जो तो जर्मनी का हाल है ये यूरोप के सभी देशों का हाल है फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां अंगूर हो जाता है और थोड़ी लीची हो जाती है बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता अमेरिका में भी यही हाल है तीन चार चीजों के अलावा पांचवी कोई चीज उनके यहां भी नहीं होती क्यों सूर्य का प्रकाश नहीं अब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा धरती में से और सूर्य का प्रकाश उनको दो ढाई महीने मिलता है उतने में जो होना है वो हो जाता है यहां पूरे साल मिलता है तो यहां सब कुछ है क्योंकि सूर्य है वहां कुछ भी नहीं है क्योंकि सूर्य नहीं है यह यूरोप और अमेरिका बहुत गरीब है उनको सूरज की धूप भी नहीं मिलती जो हमें मुफ्त में मिलती तो हम उनको सूरज की धूप नहीं मिलती तो वो रात दिन क्या हिसाब दौड़ते रहते हैं कि शरीर में अगर कोई भी डेफिशियंसी आए अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा सूरज की धूप खाके तो कुछ ना कुछ तो कमी आने वाली है उस कमी की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शंस तरह तरह की गोलियां तरह तरह के टॉनिक्स तरह तरह के अगर उनको कहिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सिस्टम्स या उनकी टेक्निक्स वो रात दिन में लगे रहते हैं जो हमें सब कुछ मुफ्त में लगा हुआ है हमारे पास सूर्य है सूर्य का प्रकाश है उसके हिसाब से हमारा पूरा पर्यावरण है वातावरण है अब जहां सूर्य है सूर्य का प्रकाश है वैसा पर्यावरण वैसा वातावरण तो जीवन शैली भी हमारी उनसे अलग है जीवन शैली में हमारे अलग क्या होने का है हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी महत्व बात यह है कि बहुत व्यवस्थित हमें चलना है हर हिसाब से कैलकुलेशन के साथ क्योंकि सूर्य जो है ना पूरे कैलकुलेशन से चलता है सूर्य के परफेक्ट कैलकुलेशन से और सूर्य के कैलकुलेशन हैं इसलिए दिन रात है इसलिए सर्दी गर्मी है इसलिए बरसात है इसलिए अन्य अन्य अन्य सब चीजें हैं अगर ये परफेक्ट कैलकुलेशन सूर्य के खत्म हो जाए तो शायद यह देश भी खत्म हो जाए और ये विशेषता इस देश में रही है इसलिए भगवान को भी जन्म लेना हो तो वो भारत को ही पसंद करते आपने वो सुना बहुत महात्माओं के मुंह से कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भारत में तो और भी दुर्लभ मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लभ है और भारत में तो और भी दुर्लभ है यह बात ऐसी है कि यहां का पर्यावरण वातावरण बहुत अद्भुत है जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है तो अगर हमारा पर्यावरण हमारा वातावरण इतना परफेक्ट है तो हमारा जीवन भी बहुत परफेक्ट होगा और उस परफेक्शन में और यूरोप के परफेक्शन में थोड़ा अंतर बताता तो हूं यहां पर बहुत सारी माताएं बहने हैं आपको सुनकर यह ताजुब लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी पूरे यूरोप की कुल आबादी सत्ताईस करोड़ है इसमें तेईस देश शामिल हैं दो देशों को छोड़कर सब देशों की आबादी एक दो करोड़ के आसपास है ब्रिटेन और जर्मनी और सॉरी फ्रांस तीन को छोड़ दें जिनकी आबादी पांच छह करोड़ के बीच में है बाकी कोई एक करोड़ कोई पचास लाख कोई अस्सी लाख कोई सत्तर लाख कोई सवा करोड़ ऐसे तेईस देश हैं इन सत्ताईस करोड़ देशों में कल्पना करें कि बारह करोड़ महिला या तेरह करोड़ महिला और तेरह चौदह करोड़ पुरुष तेरह करोड़ महिला जो यूरोप में रहती है किसी को भी दही से मक्खन निकालना नहीं आता और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है अब इससे आगे बोलने जा रहा हूं किसी को दूध से दही बनाना नहीं आता आप सोच सकते हैं तेरह करोड़ माताएं यूरोप में बहने जानती नहीं है कि दूध से दही कैसे बनाया जाए उनको कभी पूछो कि आप दूध से दही बनाना जानते हैं वो कहते नहीं क्यों नहीं जानते उन्होंने कहा ये हमारे जानने की चीज नहीं इसको कंपनियों को जानना चाहिए तो कि कंपनियां ही दही बना देती है। हैं और कंपनियों में काम करने वाली वो ही माता हैं वो भी नहीं जानते तो वो दही तो जानते नहीं है तो दही जैसा एक पदार्थ होता उसको योग कहते हैं उसी को दही के नाम पर खाते हैं वो तो दही नहीं है दही जैसा और योगा एक खा खाकर बीमार पड़ते थे क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं मैं एक बार डेनमार गया था और एक बार हॉलैंड गया था तो वहां मैं मेरी माताजी के हाथ के बनाए हुए खाखरे लेके गया था आप मुझे कोई गुजराती खाखरा हैं हाँ। तो मैं जब भी विदेश जाता हूं तो मेरी मां को कहता हूं खाखरा बना के देखिए तो यह एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो तीन महीने भी बिकता और मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं तो वहां के होटल में खा नहीं सकता क्योंकि तो वहां शाकाहारी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता है और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है तीन गुना महंगा खा नहीं सकते तो मैं खाखरा लेके गया खाखरा हम सभी जानते हैं यमू के आटे से बनता है तो मैंने एक हॉलैंड के प्रोफेसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है खाओ तो उसने पूछा यह क्या है तो मैंने कहा खाखरा तो उसका प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाया तो उसने खाना शुरू किया तो उसने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि भारत में खाकरा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं <laughs> तो मैंने कहा भैया इसकी फैक्ट्री नहीं होती है तो उसने कहा ये कैसे हो सकता फैक्ट्री नहीं होती माने नहीं होती फिर कौन बनाता है तो मैंने कहा मेरी मां ने बनाया तो वो कहता इट इज हाईली इंपॉसिबल तो मैंने कहा मेरी मां नहीं सब माएं बनाना जानती भारत में सब माता ये बनाना जानती है घर घर में ये बनता है क्योंकि तो हाई नहीं मैंने पूछा क्यों तो उसने कहा इतना गोल हाथ से बनता है मशीनों की तो मशीन का नाम बताओ मैं वो इंपोर्ट करके लाऊंगा भारत से और अपने घर में लगाऊंगा मैंने कहा भैया ये हाथ से ही बनता है तो जितने दिन मैंने उसको खिलाया वो मान ही नहीं पाया फिर एक दिन वो भारत आ गया देखने के लिए तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज दिया जहां ठाकरा बनता था वो पागल हो गया और इतना पागल हो गया कहता है कि अगला जन्म मुझे भारत में ही ले लिया यह कुछ विशेष बात है हमको दही बनाना आता है दूध से दही बनाना यूरोप में बारह करोड़ माताओं को नहीं आता अमेरिका में पंद्रह करोड़ महिलाओं को यह नहीं आता लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूध से दही कैसे बनाया दही से मक्खन कैसे निकाला जाए यह भी उसको नहीं मान लूंगा तो दूध से सीधे क्रीम निकालते हैं और उसी से बटर ऑयल बना के वो इस्तेमाल करते हैं हम दूध का दही बनाते हैं दही का मट्ठा बनाते हैं मट्ठा में से मक्खन निकालते हैं मक्खन को गर्म करते हैं फिर तो घी बनाते हैं जिसकी मिनिमम लाइफ 100 साल तक हो सकती है बटर ऑयल तो एक साल भी नहीं टिकता तो ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता क्यों शायद उनको वो सब आए उसकी गुंजाइश नहीं क्योंकि ज्ञान भी वहीं होता है जहां आधार तो हो ज्ञान बिना आधार के कहां टिकेगा हमारे पास कुछ मूल आधार है इसलिए इतना ज्ञान हमारे पास है उनका मूल आधार ही नहीं है ज्ञान कहां से आए और आए तो टिकेगा दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली अगर कोई एक वस्तु है ना सबसे जल्दी तो वो है आम आम मैंगो दुनिया के सब हॉर्टिकल्चरिस्ट ये मानते हैं कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है दूसरे नंबर पर अंगूर है तीसरे नंबर पर फिर ऐसे-ऐसे कई चीजें हैं तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है उस आम को हिंदुस्तान की माताएं इस तरीके से व्यवस्थित करती हैं कि तो बीस बीस साल पच्चीस साल का मैंने आम का अचार खाया इसी देश में खाया किसी यूरोप की मानता को पूछ के देखते हो पागल हो जाएगी कि ये संभव है ये इस को संभव मैं एक बार आंध्र प्रदेश के प्रवास के गया सिर्फ आंध्र प्रदेश एक महीने मैंने घूमा 500 तरह के आम के अचार मैंने देखे और चखे 500 तरह के आम के अचार, सिर्फ आंध्र प्रदेश में पूरे भारत में आंध्र प्रदेश जैसे तैंतीस राज्य हैं बताइए कितने हजार तरह के आम के आचार हैं ये नॉलेज है और इसी को फंक्शनल नॉलेज कहते हैं एक होती है नॉलेज और एक होती है फंक्शनल नॉलेज नॉलेज का माने सिर्फ ज्ञान फंक्शनल नॉलेज का माने व्यवहारिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान उत्पादन देता है ज्ञान मन को तसल्ली देता है बस हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में जो तो व्यवहारिक ज्ञान है अद्भुत है मैं इसी देश का एक उदाहरण और दूं यूरोप में और अमेरिका में कभी भी आप जाइए तो उनके पास ले लेके एक ही धान में है खाने को उसका नाम है गेहूं दूसरा कोई धान नहीं है उनके पास खाने को मक्का होती है लेकिन सिर्फ सोवियत संघ और उसके आसपास के राज्यों यूरोप का कुछ हिस्सा सोवियत संघ में है बाकी बाहर है तो मक्का कुछ ही राज्यों में है सब जगह मिले गेहूं लगभग सब जगह है तो गेहूं होता है और गेहूं से को खाने के लिए जो चीज बनती है वो एक और एक ही चीज है जिसका नाम है डबल रोटी, पाव रोटी, वो एक ही चीज बनाना जानते हैं और वो भी घर में नहीं बनाना जानते फैक्ट्रियां हैं उसके और चक्कर क्या चलता रहता है पूरे अमेरिका और यूरोप में आप किसी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाइए किसी बड़ी सड़क पर खड़े हो जाइए बस देखते रहिए कि क्या गाड़ियां जा रही हैं और क्या गाड़ियां आ रही लंबी लंबी गाड़ियां अगर आप उनका दरवाजा खोल के देखें तो या तो उसमें गेहूं भरा हुआ होगा या डबर होगी इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं गेहूं जहां होता है वहां से गाड़ियों में भर भर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक लाना फैक्ट्रियों में गेहूं का आटा बनाना फिर उस आटे को गाड़ियों में भरकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेके जाना वहां उसकी डबल रोटी और पाव रोटी बनाना फिर उस डबल रोटी और पाओ रोटी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लेके जाना फिर गांव गांव में उसको दुकानों पर बांट के आना फिर गाड़ियां खाली हो जाए तो फिर गेहूं लेने जाना यही चक्कर चलता है और अमरीका और यूरोप की सड़कों पर अस्सी गाड़ियां जो चलती हैं वो इसी काम के लिए चलती एट्टी परसेंट लंबे लंबे वैन लंबे लंबे ट्रक गेहूं भरा है या तो डबल रोटी पाव अब उनको पूछो कि भाई ये डबल रोटी पाव रोटी जो तो गेहूं से बना के खाते हो कुछ और क्यों नहीं खाते तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता तो उनको पता ही नहीं है कि गेहूं से और क्या क्या बन सकता है एक दिन मैंने मेरी मां को कहा कि आप क्या क्या बना सकती हो गेहूं से वो मुझे लिस्ट करा दो तो मेरी माता ने तैंतीस चीजों की लिस्ट बनाई कि गेहूं से ये, ये तैंतीस चीजें बन सकती है दलिया बन सकता है रोटी बन सकती है रोटी कितने तरह की बन सकती है एक तो बहुत नरम वाली रोटी बन सकती है एक कड़क वाली रोटी बन सकती है एक भाखरी बन सकती है एक रोटला बन सकता है एक रोटी ऐसे तैंतीस मैंने लिख डाले फिर पड़ोस की माता के पास पहुंच गया उन्होंने पंद्रह चीजें और छोड़ दी फिर तीसरी पड़ोस की दस घरों में मैं गया तो लिस्ट में तीन चीजें आ गई खाली गेहूं से तीन चीजें बनती हैं इस गेहूं के दलीय से लेकर और आखिरी कोई चीज जो हो सकता है तीन एक ही गेहूं से ये यूरोप में जाके मैं किसी को भी बोलता हूं तो कहते राजी भाई गप मार के करते करके मैं व्याख्यान देने कई बार विदेशों में भी जाता हूं और उनको ये बताता हूं तो कहते हैं दिस इज ऑल एक्सिजरेशन वो बोलते हैं ये सब अतिशयोगती है इट इज हाईली इंपॉसिबल गेहूं से कोई दूसरी चीज बन सकती है सिवाई डबल रोटी पावर की उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं सुना भी है सोचा भी है वह यहां होता है ये सारे उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इस देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है व्यावहारिक ज्ञान बहुत है और इस देश में जो तो व्यवहारिक ज्ञान है वो माताओं बहनों को बहुत है और ये ज्ञान के लिए इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, है क्या खाता बनाने की कोई यूनिवर्सिटी देखिए रोटिया बनाने का कोई है कॉलेज है यहां है रोटी बनाने का कोई कॉलेज चलता है धनके लिए मैंने नहीं देखा पूरे आम का अचार बनाने का कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज कोई कैटरिंग कॉलेज चलता नहीं है जो फंक्शनल नॉलेज माताओं बहनों के पास है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नहीं है वो माताओं से माताओं को माताओं से माताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल लाखों साल उसे चला है अगर ये माताओं को हजारों लाखों साल से ज्ञान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन में आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा किसी ने तो शुरू किया होगा इस ज्ञान को तो पता चला कि इस देश में लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब से भारत है भारत की उम्र के बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं कुछ लोग बोलते हैं भारत पांच साल पुराना देश है वो लोग गिनते हैं महाभारत से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत सत्रह लाख साल पुराना देश है वो गिनते हैं राम और रावण के युद्ध से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत आठ करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराना देश है वो गिनते हैं भगवान महावीर स्वामी के पीढ़ी के सबसे पहले तीर्थांकर से और फिर मैं हिसाब दोड़ता हूं कि भारत तभी से है शायद जब से सूर्य है मुझे ऐसा है। तो अब हम ये मान रहे हैं लेंगे करोड़ों साल पुराना देश है ये कोई एक दो तो साल का देश नहीं तो करोड़ों साल पहले का ये ज्ञान चला आ रहा है राम के जमाने में भी गेहूं से मोती बनने की या चावल से बहुत सारी चीजें बनने की कहानियां मिलती रामायण में है रामचरित मानस में है कालिदास के रघुवंशम में है कंब रामायण में है और राम का साल साढ़े लाख साल से पहले का है समय उस समय भी चावल से क्या क्या व्यंजन बनते हैं गेहूं से क्या व्यंजन बनते हैं अचार कितने तरह के हैं चटना कितने तरह की हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन शायद राम के पहले भी होगा शायद हमारे पहले तीर्थांकर के समय से होगा तो ये करोड़ों साल से पहले का फंक्शनल नॉलेज है चला आ रहा है किसी ने शुरू किया होगा तो जैन समाज में बहुत सारे साधु संतों से मैं मिलता रहता हूं तो वो कहते हैं हां हमारे जो तो तीर्थांकर हैं इन्हीं से यह ज्ञान शुरू हुआ कुछ ऐसे तीर्थांकर हुए जिन्होंने खेती करने का ज्ञान दे दिया कुछ ऐसे तीर्थांकर हुए जिन्होंने औषधियों का ज्ञान दे दिया कुछ ऐसे तीर्थांकर हुए जिन्होंने व्यापार का ज्ञान दे दिया कुछ ऐसे तीर्थांकर हुए जिन्होंने खान पान का ज्ञान दे दिया कुछ ऐसे तीर्थांग हुए जिन्होंने रहन सहन का ज्ञान दे दिया कुछ ऐसे तीर्थांकर हुए जिन्होंने और तरह का ज्ञान दे दिया ये ज्ञान वहां से चला आ रहा और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं पहले तो यह सब मौखिक था बोलना सुनना बोलना सुनना बोलना सुनना किसी ने सुना आगे बोला उसने सुना आगे बोला उसने सुना आगे बोला पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता रहा बाद में शायद इस ज्ञान का क्लासिफिकेशन हुआ क्लैसिफिकेशन माने वर्गीकरण कुछ एक ज्ञान है एक हिस्से का है दूसरा ज्ञान दूसरे हिस्से का तो मान लीजिए हमको चिकित्सा का कुछ ज्ञान है तो उसका वर्गीकरण करते हमने कहा कि ये चरक संहिता हो गई ये सुश्रुत संहिता हो गई ये बाघ की संहिता हो गई या स्ान हृदय हो गया या शां संग्रह हो गया इस तरह का चिकित्सकी ज्ञान एक तरह की चीजों में खानपान का दूसरे तरह में रहन सहन आचरण का तो ये ज्ञान थोड़ा वर्गीकरण होता गया वर्गीकरण होते समय कोई विशेषज्ञ लोग निकले जिनकी अथॉरिटी थी इस ज्ञान पर तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया जैसे चरक ऋषि बहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में हो सकता है चरक ऋषि के पहले कोई और भी बड़े रहे हों, लेकिन हमें याद नहीं आता इसी तरह से सर्जरी के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे शुश्रुत, तो उनके नाम से हमने रख लिया और खान पान व्यवहार आचरण में बहुत बड़ी अथॉरिटी के भागवट तो उनके नाम से याद रख लिया याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है नाम अंतिम नहीं है इस देश अंतिम से मतलब उन्होंने ही सारा ज्ञान दिया है ये नहीं कहा जा सकता उनके पहले से किसी और ने भी दिया होगा उन तक आया है उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ा तो ये है भारत के बारे में अब मैं आता हूं आज के विषय पर कि अगर ये व्यवहारिक ज्ञान हजारों लाखों करोड़ों साल से इस देश में है तीर्थंकरों का दिया हुआ ऋषि मुनियों का दिया हुआ साधु संतों और महात्माओं का दिया हुआ तो इस ज्ञान से हम वंचित कैसे हो गए करोड़ों साल से ये ज्ञान हमारे पास रहा बीच में क्या हो गया हमको बीच में हजार साल इतना बुरा समय आया इस देश में कि हम अपने ज्ञान से वंचित हो गए हजार साल में समय क्या था दसवीं शताब्दी से लेकर और बीसवीं शताब्दी तक विदेशियों के हमले हमारे ऊपर बहुत हो गए हजार से ज्यादा विदेशी हमले इस देश पर हुए पिछले हजार साल एवरेज निकालो तो हर एक साल में विदेशी हमला और ये जब तो विदेशी हमले हुए तो इसमें हमारी लूट हुई हमारा धन संपत्ति इसमें चला गया और हमारे शास्त्र भी इसमें लूट लिए गए किताबें भी लूटी नहीं, पुस्तकें भी लूटी गई तो ये लूट मार के लोग ले गए यहां से हम उससे वंचित हो गए जब वंचित हो गए तो हमें पता ही नहीं रहा कि हमारा अपना क्या था तो विदेशियों ने आकर हमको जो कुछ सिखाना शुरू कर दिया हमने उसी को ज्ञान मानकर अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया आज की हमारी जो तो पीढ़ी है आप और मैं हम सब एक ऐसी अंधी सुरंग में खड़े हुए हैं जहां पर हमें अपने ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत ही कम है विदेशियों ने हमें कुछ सिखा दिया और बता दिया तो उसी को लेकर हम लोग पूछ रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए अब दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो विदेशियों का ज्ञान हमने ले लिया वो ज्ञान आया है एक अलग तरह के वातावरण और पर पर्यावरण से वो वातावरण पर्यावरण कैसा है वहां सूर्य है ही सूर्य का प्रकाश ही नहीं है तो उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में जब ही आसमान का अंतर आपको मालूम है दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां छह महीने की रात होती है और छह महीने का दिन होता है। अगर छह महीने की रात और छह महीने वाले दिन के देश में से कोई ज्ञान आए और हमारे ऊपर वो लाद लिया जाए जहां हर 24 घंटे में रात और दिन बदलते हैं तो क्या तबाड़ा होने वाला है इस देश का कल्पना के जहां छह महीने का दिन और छह महीने की रात है उनका अपना ज्ञान खास तरह हो। का होता जिनको नॉर्थिंग कंट्रीज के आसपास का एरिया माना जाता है और यहां हर 24 घंटे में दिन रात बदलते रहते हैं हमारा ज्ञान दूसरे तरह का कोई एक देश है जहां पर रात बहुत लंबी होती है दिन बहुत छोटा होता है शाम के साढ़े बजे ही रात हो जाती है ऐसे बहुत देशों दुनिया में और यहां तो शाम छह सात बजे तक दिन रहता है हमारा देश ऐसा है तो जिन देशों में रातें लंबी होती हैं उनका कुछ खास तरह का जीवन शैली होगा यहां रात इतनी लंबी नहीं है तो एक दूसरे तरह की जीवन शैली होगी यह उदाहरण देकर मैं आपके दिमाग में सिर्फ बिठाना यह चाहता हूं कि अलग अलग देशों की अलग अलग जीवन शैली होती है अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग जीवन शैली होती है अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग, अलग जीवन शैली होती है क्योंकि वहां का पर्यावरण वहां की प्रकृति वहां के वातावरण के हिसाब से वो चलता है अब कोई देश दूसरे देश की जीवन शैली अपनाना शुरू करते तो वो मूर्ख और महामूर्ख कहलाता है अपने देश की जीवन शैली और पर्यावरण वातावरण को भूल दूसरे देशों की जीवन शैली पर्यावरण और वातावरण को हम अपनाएंगे तो मूर्खता में जाएंगे और इस मूर्खता का अंतिम चरण वहां होगा जब हम स्वास्थ्य से विगत अलग हो जाएंगे और बीमारियों में डूब जाएंगे हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है पिछले ढाई सौ साल तो अंग्रेजों की गुलामी में रहे ढाई साल से पहले मुसलमानों की गुलामी में रहे इस गुलामी के दौरान जिन्होंने शासन किया उनके ही ज्ञान को हमने अपना ज्ञान मान लिया कुछ मुसलमान आए जो राजा बनकर बैठ गए दे इस देश में उन्होंने कुछ ज्ञान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ज्ञान फिर अंग्रेजों ने शासन किया अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने किया उनसे पहले डच लोगों ने किया और उनसे पहले पुर्तगालियों ने किया तो पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रेंच जो कुछ ज्ञान लाए हमने उनको भी मान लिया कि यही हमारा ज्ञान हमारा अपना जो मूल ज्ञान था वो कहीं गया उसको ना हमने पढ़ना समझना कोशिश किया जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया अब तकलीफ की बात ऐसी हो गई कि भारत में अपना मूल ज्ञान जानने वाले जो तो लोग हैं वो खत्म नहीं हो गए वो आज भी हैं लेकिन हमने उनको महत्व देना कम कर दिया इस देश में आज भी साधु संत महात्मा हैं जो भारत का मूल ज्ञान जानते हैं वो आपको बोलेंगे आपको बोलेगा अरे इनकी तो आदत है बक बक करने और कोई अंग्रेज आ जाए और यहां एक व्याख्यान दे दे पे तो आप तालियां बीखेंगे हमें तो बड़ा ज्ञान माना वो नेचुरोपैथी हमारे महाराज जी सदर से शाम तक रोज सुनाते तो हमको लगता नहीं है कि वो कोई ज्ञान विदेश का आंखें बोलेगा उसी बात को बहुत अच्छा है योग प्राणायाम कोई हिंदुस्तान ने सिखाए कुछ खास बात नहीं कोई विदेशी आंखें कहने लगा बहुत अच्छी है रामदेव जी मुझे कहते राजीव भाई जब से मेरी विदेश यात्रा हुई है भीड़ बढ़ गई है मेरे यहां बढ़ क्योंकि अब विदेश होके आ गया ठप्पा लग गया मेरे ऊपर भी कि मैं फॉरेन रिटर्न हूं तो मेरे ज्ञान की कीमत बढ़ गई तो ये हमारी अपनी मूर्खता है और इस मूर्खता में हम डूब गए हैं इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गए हैं और इसलिए बीमारियों में डूब गए ये मुझे ऐसा लगता है अगर हम फिर से अपने ज्ञान में वापस आ जाए तो शायद ये बीमारियां हमारे जीवन से चली जाए इस दृष्टि से मैंने कुछ करना शुरू किया और पिछले दस बारह वर्षों से भारत का क्या ज्ञान रहा खानपान में चिकित्सा में आचार व्यवहार में जीवन में संस्कृति में परंपराओं में वो ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना शुरू किया और न सिर्फ इकट्ठा करना शुरू किया बल्कि लोगों को बताना शुरू किया लोगों से मैंने कहा कि भैया मैं तुमको जो बता रहा तुम इसको करो और रिजल्ट देखते क्या आएंगे और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे इतने अच्छे रिजल्ट कि लोग सोच नहीं पाते कि हाजी भाई थोड़ी सी जीवन शैली हमने बदली और हमारी ये ये बीमारियां ठीक हो गई खान पान के तरीके बदल दिए हमारी ये बीमारियां ठीक हो गए आचरण व्यवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई तब मेरे समझ में आया कि बीमारियां ठीक करने का जो असली इलाज है वह दवाओं में नहीं है डॉक्टरों के पास नहीं है वो भारतीय ज्ञान में है और वो भारतीय ज्ञान हम तक पहुंचे तो शायद बहुत अच्छा इस दृष्टि से आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ सूत्र बताने आया वो मेरे नहीं है भारत में हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनियों के बनाए हुए पिछले कुछ सालों से मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं स्वदेशी ज्ञान देने वाले शास्त्रों पर उनमें से एक है चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा का, का भारत में कोई शास्त्र नहीं है यह आप ध्यान रखिए जो भी शास्त्र है वो जीवन जीने का आयुर्वेद है ना तो चिकित्सा का शास्त्र नहीं वो जीवन जीने का शास्त्र कैसे जीवन जिए वो आयुर्वेद सिखाता है दवाएं क्या खाएं ये आयुर्वेद में सबसे बाद में आता है में से अगर कोई आयुर्वेद के वैद्य यहां बैठे होंगे तो उनके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी कि आयुर्वेद में दवाओं का स्थान मात्र बारह प्रतिशत है अगर सौ प्रतिशत पूरा हम माने तो दवाओं का हाल सिर्फ बारह प्रतिशत तक सीमित है उसके आगे खान पान रहन सहन रीत व्यवहार आचार विचार इन सबसे जुड़ा तो मैंने घूमना शुरू किया कि कहां से मिले तो घूम घूम के बड़े बड़े साधु संतों से कुछ लिया फिर पुराने शास्त्रों को पढ़ा पढ़ते पढ़ते कुछ इकट्ठा हुआ वो आपको मैं करने आया और जो कुछ भी मैं कहूंगा अगर आपके पास कागज पेन है तो नोट कर लीजिए क्योंकि तो वो आयु में तो सबसे आगे होगा बल में सबसे आगे होगा दीर्घ जीवी होगा निरोगी होगा सुखी होगा स्वावलंबी होगा किसी पर निर्भर नहीं होगा और इनके जो सूत्र हैं बागवत ऋषि के ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बाद कि ये सभी बच्चों को पढ़ाई आने चाहिए बच्चों को कम से कम तो सातवीं कक्षा से तो ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए सातवीं से अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाए तो बारहवीं तक आते आते लगभग ये दो हजार सूत्र सभी विद्यार्थियों को कंठस्थ हो सकते हैं और वो विद्यार्थी अपना पूरा जीवन निरोगी निरामय सुखी बना सकते हैं और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है परिवार का हुआ तो देश का हो सकता दवाओं पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं बागमट ऋषि जो सबसे महत्व की बात कहते हैं वो अब मैं यहां से शुरू करता वो ये कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकृति पर्यावरण और वातावरण का ध्यान उसे हमेशा रखना चाहिए जहां भी रहते हैं हम भारत रहते हैं। में, में रहते हैं भारत में धमतरी में रहते हैं धमतरी का पर्यावरण वातावरण और प्रकृति हमें याद रखनी चाहिए हमेशा तो धमतरी कैसा है धमतनी समशीतोष्म है का मतलब ना तो यहां बहुत ठंड होगी ना यहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी बहुत ज्यादा गर्मी माने अफ्रीका जैसी गर्मी है। जैसी नहीं होगी बहुत ज्यादा ठंड माने अमरीका और कनाडा जैसी बर्फ नहीं देगी, और बारिश भी ब्राजील जैसी नहीं होगी और कीचड़ और बलगन भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसा नहीं होगा सब शीतोष बराबर है। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी थोड़ी बारिश थोड़ी खुश्क सर्दी थोड़ी खुश्क गर्मी ऐसा करके सब तरह का मौसम ये लगभग भारत में 680 जिलों में है जो धमधरी मौसम है वो तो छह जिलों में तो 680 सौ अस्सी जिलों तक यह सब बात एक ही तरह से लागू होती है तो बागवती ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जहां है वहां की प्रकृति पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर उसको अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए छोटे फैसले हों या बड़े क्या खाना क्या नहीं खाना कब खाना कब नहीं खाना कितना खाना कितना नहीं खाना ये सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकृति पर्यावरण वातावरण को ध्यान में रख के लेने चाहिए हमारी प्रकृति पर्यावरण वातावरण को हम ध्यान में रखकर अपने जीवन को चलाएं तो क्या चलाएं कैसे चलाएं उसके बारे में बाल भट्टी कहते हैं कि अगर समशीतोष्ण क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सूत्र उन्होंने लिखे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है बहुत ठंड वाले क्षेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है माने भारत में उत्तरांचल में रहने वाले आदमी को वो सूत्र लागू नहीं पड़ता जो आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जो तो रहेगा उसको वो लागू नहीं पड़ेगा जो आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर उत्तरांचल जम्मू कश्मीर उत्तरांचल के आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए अलग है आपको रहने का है जहां पर आपके लिए अलग है तो अभी मैं जितनी बात करूंगा तो आपके हिसाब से करूँगा आपके लिए जीवन कैसा होना चाहिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इसके लिए भागवत के विषय छोटी छोटी छोटी बातें बताते बहुत सरल सवाल है आप चाहें तो याद कर लें नहीं तो कॉपी पेन के लेके और रोज इसको पढ़ते रहे जैसे कभी आप रामचरितमानस पढ़ते हो भगवद गीता पढ़ते हो शास्त्र पढ़ते हो पुस्तकें पढ़ते हो ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र पढ़ते हैं छोटे छोटे सूत्र उनमें से पहला सूत्र पहला सूत्र बाद में ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी जीवन शैली में ये रखना चाहिए कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा बिना नियम कुछ नहीं चलेगा वो ये कहते हैं कि जो ठंड वाले हैं वो कुछ नियमों की छूट छाट ले सकते हैं जो बहुत बारिश वाले इलाके में रहते हैं उनको भी कुछ नियमों की छूट छाट मिल सकती है लेकिन समशीपोषण वालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है माइक्रो और नेट्रो दोनों तो लेवल तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है सोने का उठने का बैठने का खाने का पीने का चलने का दौड़ने का हर चीज का हिसाब किताब करना और वो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए आचरण में आ जाए सुबह से शाम तक की जो तो जिंदगी है इसमें आ जाए तो वो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है और साथ से आप आचरण करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निर्दलीय है रोगमुक्त रहे अब वो कहते हैं कि ये जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको सोने उठने बैठने खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना है तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूं और स्वास्थ्य उसमें आता चला जाएगा वह आपके अपने आप समझ में आ जाए खाने पीने से शुरू करता हूं और अंत खरुंगाम सोने बैठते से चल लेते खाने पीने के बारे में चल कृषि सॉरी बाल कहते हैं कि सम शीतोष इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है क्योंकि पाचन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी आपकी जो तो पाचन शक्ति है ना वो सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूप से नहीं होगी प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी और वही बाघवट्ट बोलते हैं कि दूसरे कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचन शक्ति सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी बिना प्रयास के भी मिल जाएगी आपको प्रयास करना पड़ेगा तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो ये वो बहुत जोर दे के कहते हैं चर सॉरी बाघभट बागवट्टे कहते हैं कि सम शीतोष्ण इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उनका जीवन सुखी है यह हमें ध्यान रखना है तो हमारी पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो उसके लिए पहला सूत्र उन्होंने दिया भोजनांत विषु इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है जो लोग समशीतोष क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए सबके लिए नहीं हमारे लिए हम जहां रहते हैं हम अगर खाना खाने के बाद पानी पिए तो बार बार कृष्ण तो बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बात को क्यों वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो समशीतोषण इलाके में रहने वाले लोग हैं वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनका पाचन भी तुरंत शुरू हो जाता है और खाने का पाचन करने के लिए उनके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है जैसे रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पकाने के लिए वैसे ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पचाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण वो दे रहे हैं इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है लेकिन अग्नि नहीं है तो क्या करें दूध चावल को मिला दो अग्नि नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी हमारे पास चावल है और पानी है अग्नि नहीं है तो चावल कभी भी भात नहीं बनेगा हमारे पास दाल है और पानी है अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी भाजी अच्छे से अच्छी है मसाला और भी अच्छा है अग्नि नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी ऐसे बीसियों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं तो वह यह कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्नि का महत्व है ऐसे ही पेट में भी अग्नि का महत्व है पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से बचेगा नहीं है तो नहीं बचेगा और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सकेंगे उनको जीवन में 108 सौ आने ही वाले हैं कितना भी वो बचाव कर क्यों आने वाले हैं तो वह कहते हैं कि भोजन पचेगा तो रस बनेगा रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल और मूत्र बनेगा मल मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा मांस मज्जा रखते भी शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा और मांस लज्ञा रक्त जीने तो ही है जो शरीर को चलाएगा बात समझ में आती है और सीधे सीधे आपको अग्नि की जरूरत है जैसे रसोई में वैसे पेट में तो अग्नि चाहिए खाना खाते ही अग्नि जल जाती है ये ऑटोमेटिक है आपने भोजन शुरू किया अग्नि पोजित हो गई अब यह अग्नि तब तक जलती है जब जल तक कि भोजन का रस नहीं पड़ जाता और भोजन का रस बनने में लगभग सामान्य रूप से एक घंटा लगता है रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें चार घंटे लग जाते हैं रस बनने में एक घंटा लगता है तो बाल घंटे ऋषि का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए क्यों रस बनाने के लिए अग्नि जल रही है आपने भी गिडभिट गिड गिड़ पाने के लिए अग्नि शांत हो जाएगी रस बनेगा नहीं भोजन सरेगा, और बागवट कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा कौन कौन से रोग पैदा करेगा एसिडिटी हाइपर एसिडिटी अलसर प्रत्येक अलसर गैस बनना जलन होना हट्टी घटाने आना मुंह में से पानी आना ये सब और ये तो छोटे छोटे और अंत में खतरनाक से खतरनाक हो पेट का कैंसर बड़ी आख का कैंसर इंटेस्टाइनल कैंसर रेक्टम कैंसर कोलेस्ट्रल कैंसर वहां तक 108 सौ हो तो इसलिए आप जहां रहते हैं उस इलाके में खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना तो आप पाचन पर ध्यान दीजिए मानी पेट पर ध्यान दीजिए तो उसका पहला सूत्र है खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए चलेगा नहीं चलेगा कई लोग कहते हैं कि हम तो गटागट गटागट गर, लोटा भर जब तक पी नहीं लेते चैन नहीं मिलता शांति ही नहीं होती आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद लोटा भर के पानी पी रहे हैं तो मत पीजिए बंद कर दीजिए इस आदत को बदल दीजिए फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी मिलती है तो गला साफ नहीं होता तो उसके लिए विकल्प क्या विकल्प है तो वो कहते हैं कि पानी छोड़कर कोई भी ऐसा तरल पदार्थ पीजिए जो अग्नि में मदद करे। विज्ञान की, की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं माइक्रोकॉन्ग्रिया में ऑक्सीडेशन होता है ये हम विज्ञान की भाषा में आधुनिक विज्ञान में कह सकते हैं भारवट उसको कहते हैं कि फेड में अग्नि है जड़ पर अग्नि प्रदीप्त हो तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी लो जो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाए शांत ना करें तो अग्नि बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मट्ठा फिर दूसरा कहते हैं दूध और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस खासकर खट्टे फलों का रस जैसे संतरी का रस मौसमी का रस अंगूर का रस टमाटर का रस ये सब जो खट्टे रस हैं, नींबू का रस आंवले का रस अननास का रस ये जो खट्टे रस हैं, ये अग्नि को और अप्रवीत करते हैं तो चरण ऋषि बोलते हैं कि भोजन के बाद या तो कोई रस पीओ गर्मी का पी लो संतरे का पी लो मौसम्बी का पी लो आम का पी लो अनार का पी लो अंगूर का रस पी लो कोई रस पीओ खाना खाने के बाद या तो मट्ठा पी और नहीं तो दूध पी अब दूध कब पीना है मठ्ठा कब पीना है और रस कब पीना इसकी भी बात उन्होंने बताई मैंने आपसे चला ना बहुत माइक्रोल करिए ऐसा वो ये कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस पी दोपहर का भोजन किया है तो मठ्ठा पी और रात का भोजन तैयार किया है तो दूध पी और वह इतनी सख्ती से अगला वाक्य बोलते हैं कि ये तीन जो ऑर्डर है रस सुबह पीना मट्ठा दोपहर को पीना दूध शाम को पीना इसमें इंटरचेंजिंग नहीं चलेगी दूध सुबह पी लिया मट्ठा रात को पी लिया जूस दोपहर को पी लिया वो कहते हैं सत्यानाश इतना छोटे लेवल पर वो बोल रहे गए इतना माइक्रो है इतना डीप है रस पीना है तो सुबह ही पीना मट्ठा पीना है तो दोपहर को ही पीना और दूध पीना है तो रात को पीना तो आप खाना खाने के बाद ये तीन चीजें पी सकते हैं जूस पी लीजिए मट्ठा पी लीजिए दूध पी लीजिए पानी मत पीजिए अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि जूस में भी तो पानी है और मट्ठे में तो पानी ही पानी है दही तो थोड़ा ही और दूध में तो आप जानते हैं नब्बे से ज्यादा प्रतिशत पानी ही होता है तो चरक ऋषि अद्भुत है वो सॉरी बाघ भट्ट अद्भुत अग्द है पानी मत पीओ ऐसा बोलते हैं और जूस पी ऐसा बोलते जूस में पानी है पट्टे में पानी है दूध में पानी तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया और ये उत्तर आपको तो समझ में आ जाए तो मैं एक फिल्म के गाने का उदाहरण देता हूं आपको जल्दी ही समझना देश में कोई फिल्म बनी के नाम नहीं आगे उसमें एक गाना था पानी दे पानी का रंग कैसा कौन सी फिल्म शो। तो पानी में पानी तेरा रंग कैसा तो उत्तर है जिसमें मिलाओ उस जैसा पानी का अपना कोई रंग नहीं है पानी का अपना कोई गुण नहीं है पानी का अपना कोई तत्व तो नहीं है वो तो जिसमें मिला दो वैसे ही हो जाता है तो जूस में पानी जो तो है ना वो जूस के जैसा दही में पानी जो है ना दही के जैसा और दूध में पानी दूध के जैसा वो तो पानी नहीं है दूध में पानी दूध है मठे में पानी दही है और जूस में पानी फलीरे रसते जैसे सारा पानी मत पी दूध में है पानी तो वो पी सकते हैं मट्ठे में है तो पी सकते हैं जूस में है तो पी सकते तो पहला सूत्र हो गया चरक सॉरी बाल मटके ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है पीने के लिए तीन चीजें हैं जूस मट्ठा दूध जूस सवेरे मट्ठा दोपहर को दूध शाम को ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों तो मरीजों को कहा कि तुम करो जो डायबिटीज के पेशेंट है ना जिनको किसी को भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से और वो कहते हैं जी कंट्रोल भी नहीं आती तीन तीन बार इंजेक्शन लेते इंसुलिन के फिर भी नहीं आती उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कब लोग मुफत में है बार बार का इसमें कोई नहीं है टिकट तुमको दे रहे हैं खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है कर लोग बुराई क्या तो जिसने भी किया है चार पांच महीने के बाद हरे में मुझे फोन किया भाजी भाई काम बहुत आता है इस कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी और ये एक सूत्र पालन तो किया है तो एक तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं किया है सुबह भोजन किया है तो कि जूस पिया है दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया रात को पिया तो दूध पिया और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है पेट में जलन होती है खट्टी कतारें आती हैं एसिडिटी हाइपर एसिडिटी है वो कहते हैं कि एक सवा महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया है तो आप भी ले आओ अच्छा सूत्र खर्चा कुछ भी नहीं हो सकता बस इसमें आदत बदल आदत बदलने से बदल जाती है शरीर के बारे में बाल वर्ष ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है आप जैसा चाहो वैसा हो सकता आप बदल दो आदत बदल जाएगी कल से शुरू कर फिर आगे का एक छोटा सा नियम है वो नियम तो नहीं है लेकिन उप नियम है वह कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है वह क्या करें तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाए तो पानी की जरूरत ही नहीं रहे और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसके जितने दांत उतनी बार चबाए हां ये याद रखने में तो बहुत ही आसान है मुझे मालूम है कि मेरे दांत 28 है मुझे मालूम है आपको मालूम है किसी को तीस है किसी को बत्तीस है किसी को छब्बीस है तो चरक सॉरी बागवत कृषि कहते हैं कि जितने दांत तो उतनी बार चबाओ तो तीस दांत है तो तीस बार चबाओ अट्ठाईस है तो बार चबाओ तो वो कहते हैं कि दांत के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों मुंह में जो पानी बन रहा है जिसको आप लार कहते हैं चबाने के ज्यादा तो ये खुद ही इतना ज्यादा बनेगा कि खाना अपने आप ही जाएगा पानी की जरूरत नहीं तो मुख्य नियम है भोजन के बाद पानी नहीं पीना है और उप नियम है भोजन को धीरे धीरे चबा चढ़ा चढ़ाकर खाना अच्छा अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं तो तुरंत आपके ख्याल में आएगा बाल भट्ट ऋषि ने ये जो सूत्र दिया इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीव करते मनुष्य छोड़ना गाय को देखा गाय को सुबह खाना खाएगी पानी कभी भी दोपहर दो पिएगी लेकिन कभी भी गाय खाना खाते ही पानी नहीं पीती, भैंस को भी ये नियम मालूम है भैंस भी सुबह खाना खाएगी पानी दोपहर को पिएगी ये मूर्ख मनुष्य को नहीं मालूम भैंस से भी गया पीता है यार गाय जानवरों को देता, है और जानवरों से ज्यादा मूर्ख कभी आपने तो सुना गाय तो तो को डायबिटीज हो गया या भैंस को अथराइटिस हो गया या बैल को कंधे का जल हो गया दो तीन टन माल रोज लाता है ले जाता है फिर भी कंधे का दर्द नहीं होता हम अपना वजन शरीर पर ले जाते हैं तो हमारे कंधे सड़क जाते हैं। तो ये गाय वैंस हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। पक्षियों को तो आप देखो सुबह सुबह दाना चुकेंगे पानी दोपहर को खुद पिएंगे। तो हर पक्षी और पशु पानी और खाने के बीच में चार घंटे का अंतर रखता है बागभ कहते हैं कि वह मनुष्य से ज्यादा होशियार है हमको यह समझने की जरूरत है और अगर हमने ये समझ लिया तो पक्षी स्वस्थ हैं हम भी स्वस्थ हैं। तो कल से आपने शुरू करो खाने के बाद पानी नहीं पीना खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए ठीक है नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आप पूछो इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछो जूस हाँ खा सकते खा सकते बिल्कुल खा सकते है? जरूर खा सकते रसीले फल खा सकते है। लेकिन सुबह ये ध्यान रखा जितने भी रसीले फल हैं उनके खाने का समय सुबह है जितने भी ठोस फल हैं उनके खाने का समय दोपहर है रसीले फल सुबह ठोस दोपहर आप सबको तो समझ में आ गया आपको भी आगे बढूं दूसरा सूत्र बहुत अच्छा दूसरा सूत्र और भी अच्छा है वो ये कहते हैं कि पानी आप पीते हैं भोजन के बाद पीजिए कम से कम एक घंटे बाद पीजिए लेकिन पानी पीजिए कैसे खाना जैसे खाना है चबा चमा के तो पानी कैसे पीना है तो चरक ऋषि कहते हैं पानी ऐसे भी पीजिए जैसे चिड़िया पीती है कुत्ता पीता है काट चाट के पानी पीता चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं पानी सिप करके पीना भूट भूट पानी पीना थोड़ा थोड़ा पानी पीना ये अभी हम मुंह से लोटा लगाते हैं गट गट गए ये बहुत गलत तरीका है गिलास लगाते हैं खाली तभी होता है जब छूटता ये गलत तरीका है पानी ऐसे पीना चाहिए एक भूख एक एक सिर्फ जैसे आप गरम दूध पीते हैं ऐसे पानी पीने की आदत डालिए क्यों उसका कारण वो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुंह में जो लार बनती है ना ये शरीर की सबसे अच्छी औषधि है और आप ये जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट चाट के ठीक कर देते क्योंकि उस लाई में मेडिसिन हा तो मनुष्य के स्लाई वालू की मेडिसिन और भागभ का यह कथन है बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही यह लार है जो वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखती है तीनों को एक साथ संतुलन रखने की ताकत इस लार में है और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित्त कफ तीनों का संतुलन रहेगा और वात, पित्त कफ के असंतुलन से रोग आता है अगर ये तीनों संतुलित है तो रोग क्यों आएगा आपको विरोधी हो जाएगा तो गुड़ गुड उभर के पानी यह दूसरा कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं बस आदत है तीसरा नियम तीसरा नियम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं प्रकृति और वातावरण के हिसाब से पानी का तापमान तय करिए आपकी प्रकृति और वातावरण मैंने आपसे कहा समशीतोष्ण है तो पानी का तापमान भी वैसा ही होना चाहिए माने आप ठंडा पानी नहीं पी सकते माने फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते बर्फ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते यह आपके लिए वंचित है तो आज से ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए बर्फ डाला हुआ बंद कर दीजिए और नहीं करेंगे तो क्या होगा यह भी उन्होंने बताया वो ये कहते हैं कि अगर सम क्षेत्र में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिए तो क्या होगा तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा मल मलबद्धता मलबद्धता में कॉन्स्टिपेशन कब्जियत और मैंने यह बहुत अच्छे से अपनी आंखों से देखा है रोज मैं देखता हूं उसका जो लोग ठंडा पानी पीते तो चिल्ड वाटर फ्रिज में रखा ऊपर से बर्फ डाल के पीते हैं वो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं तो एक घंटे तक बाहर नहीं आते हाँ। उनको पूछो क्या करते एक पे तो कहते हैं न्यूज पढ़ते हैं महंगीन पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हो पेट साफ नहीं होता इसलिए पढ़ते हैं प्रतीक्षा करनी पड़ती कई बार जोर लगाना पड़ता फिर भी नहीं होता गाना भी गाते मेरे सपनों की राधी कर लिया आई आती रही फिर ठखा के एक बार आजाद वो भी आते तो बालभट्ट ऋषि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिए बर्फ डाला हुआ पानी पिए तो मलबद्धता होगी मलबद्धता होने से 103 रोग तीन लोग आएंगे और जिंदगी भर आप उन्हीं रोगों से लड़ते हुए मर जाएंगे। इसलिए पानी ठंडा भर पीजिए तो फिर आप बोलेंगे कि कैसा पानी पिए जितना टेम्परेचर है वैसा पानी पिए आपका टेम्परेचर सामान्य रूप से तीस पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड है उसी टेम्परेचर का पानी पिए मैंने इसको सरल भाषा में कहें हल्का गर्म पानी पिए गुनगुना पानी पिए कोसा पानी पिए कोमट पानी पिए यह है, है, है, है।, है सरल बात कर सकते फ्रिज बंद कर दीजिए तो मटकी का हां मटकी के पानी का पा उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकल रहा है तो आप मटकी का पानी पी सकते तो ये तो तीन महीने ही होगा मई जून बहुत अधिक होगा तो अप्रैल तो अप्रैल मई जून में मटकी का पी लीजिए बाकी दिनों में कोसा पानी कोमट पानी हल्का गर्म पानी गुनगुना पानी ही पीजिए हो तो जाएगा पालन नहीं होगा तो मैंने बता दिया टॉयलेट रूम में एक एक, एक दंडता एक बार मुंबई में एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा आपने ये कमर सीट क्यों बनाया? ये तो यूरोप वाले बनाते हैं। आपने कमूल सीट क्यों बनाया पायलट में हिंदुस्तानी पद्धति का क्यों नहीं बनाया उनका राजीव भाई बात ऐसी है हिंदुस्तानी पद्धति में पांच मिनट बैठ सकते हमको एक घंटे बैठना पड़ता है इसलिए इसको सीट रूप में बना लिया आराम से बैठ जाते हैं अखबार पढ़ते रहते एक एक घंटे निकल जाते तो कमजोर शरीफ बनाना कोई होशियारी की बात नहीं है मजबूरी का हैं और भारत ऋषि ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है इसको आप हमेशा याद रखिए वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है तो ऐसे तो वो कहते हैं जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है लेकिन ये तो वो कहते हैं एक ऐसी परिभाषा है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगी स्व में स्थित होना एक सरल परिभाषा उन्होंने दी है वो संस्कृत में लिखा है मैं हिंदी करके बोलता हूं वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संडास घर में टॉयलेट में जितना कम समय लगता है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है इसको समझिए टॉयलेट रूम में संडास घर में जितना कम समय जिसको लगेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है कोई 10 मिनट में बाहर आ जाता है कोई पंद्रह मिनट में आएगा तो दस मिनट वाला ज्यादा स्वस्थ है कोई पांच ही मिनट में बाहर आ जाए तो दस मिनट वाले से ज्यादा स्वस्थ और कोई घुस्से ही बाहर आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा ये बात आप कभी भूलना नहीं इसको आप बिल्कुल दिमाग में कहीं फिक्स कर दो अपने ब्रेन के कंप्यूटर में डाल दो कि टॉयलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्वस्थ तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉयलेट रूम का समय कम होता चला जाए तो ये तभी संभव है जब पानी आप गुनगुना पिए ऊसा पिए घूम घूर पिए भोजन के बाद ना पीकर एक घंटे बाद पिए ये सब उपाय जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉयलेट रूम का टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप स्वस्थ होकर चले तो तीन सूत्र हो चौथा सूत्र है वो ये कहते हैं कि सम शीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरुआत कैसे करना दिन शुरू हुआ तो वो बोलते हैं पानी से दिन की शुरुआत करना पानी से सुबह उठते ही सबसे पहली चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहिए अब हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उठते ही सबसे पहले चारे जाती है। और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पीते हैं चाय, कॉफी चाय कुछ लोगों को बीड़ी सिगरेट कुछ लोगों को तंबाकू ये सबसे पहले अंदर जाके उठते ही बांग में ऋषि कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए माने पानी से दिन की शुरुआत करें और इसको तो उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है ऊषा पान करिए सुबह उठते ही पानी पीछिए अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा है तो वो सीमा को तोड़कर बाद में पानी मानी जहां तक आपकी सीमा है वहां तक तो धर्म पालन करिए वो धर्म भी विज्ञानी है और अगर सीमा टूटती है और आप कुछ खाने जा रहे हैं तो पहले पानी पीजिए बाद में कुछ भी खाइए और इसी का छोटा भाई है एक सौ गुरु है वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से कम मान ली रात में अब कुछ खाना नहीं है आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए तो रात को सोते समय दूध सुबह उठते समय पानी ये है नियम चौथा और वो ये कहते हैं आगे दूध पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिलाकर पीने की जरूरत नहीं मैंने शक्कर मत पिलाइए बोर मत मिलाइए खान मत मिलाइए बुरा मत मिलाइए कुछ मत पिलाइए दूध जैसा है वैसा भी पीके जाइए लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही गौ गौ शब्द का इस्तेमाल किया भैंस के दूध के लिए नहीं कहा और ये हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है लोग भैंस जैसे ही हो रहे हैं आप देखो भैंस कैसी है सड़क में खड़ी हो जाए सामने से ट्रक आए पीछे से बस आए कितना भी हॉल बजाए भैंस बटती वहीं खड़ी है अकल नहीं है हटे की टीचर में घुस जाए और घुस गई तो बाहर नहीं आई मारो के झंडा फिर भी नहीं है और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है आप जानते हैं जन्म लेते ही गिर जाता है खड़ा नहीं रह सकता और चार पांच दिन तो हिलता भी नहीं है इतना आलसी है भी पड़ा रहता उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ा और गाय का बच्चा देख गाय का दूध पीता है जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है और अगले आधे घंटे में तो जन्म भी शुरू कर देता है तो कूदना शुरू कर देता है और दो घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते इतना दौड़ जाता क्यों? तो है क्यों गाय का दूध पूछा है तो गाय के दूध में चुस्की फूलती है भैंस के दूध में आलस्य है और भैंस का दूध हमने किया है हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं किया भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं किया राम जी ने भी कभी भैंस कभी कही मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो सात लाख गाय पालते थे एक भैंस को रख ही सकते थे जो व्यक्ति सात लाख गाय का पालन कर सकता हो, एक भैंस तो पाल ही सकता था एक भी भैंस नहीं रखते क्योंकि बोधानी के फिर भैंस कैसे राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखते दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली भैंस सिर्फ यमराज ने पाई है हां तो जाना है अगर यमराज के पास तो तू भैंस का दूध पीओ मुझे कोई तकलीफ नहीं आप फिर और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा और ये कोलेस्ट्रॉल ही है कि हृदय घात लाता है हृदयघात आएगा तो यम राष्ट्र को कर्चा नहीं पड़ेगा तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला बाधभ तिशी ने कहा है गाय का दूध पीना तो दूध कभी भी पीना है तो गाय खाई कई लोग मुझे ऐसे मिले इसलिए मैंने यह एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कहा राजीव भाई हम सुबह पानी पीते रात को दूध पीते फिर भी पी हमारा रोड ठीक नहीं हो रहा तो मैं पूछ हूं दूध किसका पीते कहते भैंस का पीते तो उनका हो तो नहीं बार बट बोलते नहीं होने वाला दूध गाय का ही चाहिए तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय जब भी आपका सोने का समय है पर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए उसके बाद कुछ पीने का नहीं है सो जाने रात में तो चार सूत्र हो गए पहला सूत्र रिपीट करता हूं भोजन के चरण बाद पानी नहीं पीना कम से कम एक घंटे बाद पीना दूसरा सूत्र है भोजन को चबा चबा के खाना इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े तीसरा सूत्र है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है पानी हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पीना है चौथा सूत्र है पानी धूप धूप भरकर पीना है गडकट गई पीना है पांचवा सूत्र है दिन की शुरुआत पानी से करनी है मानी दूसरा करना जब भी आप शो उठें और पहली चीज घूमने जाए तो वो पानी ही जाए कितना अब आपके मन में प्रश्न आएगा जी कितना तो चरण ऋषि सौध बानभट्ट ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा तय करें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पानी की मात्रा है किसी का वजन अगर 70 किलो है मान लीजिए तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी की बात करिए किसी का 60 किलो है तो कम से कम चार लीटर पानी 50 किलो है कम से कम 3 ही लीटर पाए सुबह नहीं पूरे दिन में सुबह नहीं पूरे दिन में मैं जो बात कर रहा हूं कितना पानी पीना है वो तो पूरे दिन में सुबह से कम तो 3 नहीं पानी चार लीटर तो अच्छी नहीं पूरे दिन में तो आपका अगर 70 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी पक्का कर लीजिए एक दिन में 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पक्का करनी लीजिए 50 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पक्का करनी लीजिए 3 लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं कना क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 किलो से अगर कम वजन है तो वो बीमार है वो बोलते हैं कि अस्वस्थ है उसको वजन बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए तो तीन चार पांच लीटर की कैटेगरी है अगर कोई बोलेगा अस्सी किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा सौ किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा ये ध्यान रखें पीने का तरीका सिर्फ करके पानी की मात्रा वजन के हिसाब से और हल्का गर्म पानी है अब इसमें से सुबह इतना पीना है यह बात उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि जो कुल पानी आप पी रहे हैं उसका वन थल सवेरे पी लीजिए वन थल सुबह का प्रहर वो बोलते हैं कि सुबह का प्रहर सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है चार बजे से लेकर सूर्योदय का तो उसके बीच में बंद था माने आप तीन लीटर कम पानी पीने वाले हैं तो एक लीटर सुबह ही पी लीजिए चार लीटर पीने वाले हैं तो सवा लीटर सुबह पी लीजिए पांच लीटर पीने वाले हैं छह लीटर पीने वाले हैं डेढ़ लीटर सुबह पी लीजिए और वो ये कहते हैं कि सिर्फ करके पीते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी गटकर पिए तो पेट फूल जाए तो धीरे धीरे सिर्फ सिर्फ करके पी और उनका यह एक छोटा सा सूत्र मैंने बहुत लोगों को अजमाया ऐसे अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति पर अजमाया एक मेरा अपना ही दोस्त है वो अमेरिका चला गया था पढ़ाई करके अमेरिका में कंपनी में काम करता था अभी उसका वजन बढ़ गया 170 किलो हो गया इतना वजन बढ़ गया तो बेचारा अमेरिका से वापस आ गया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मिले तो रहना बड़ा मुश्किल है तो वो वापस आ गया अभी बेंगलोर में रहता है तो यहां आने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए जिम्यूजियम में गया एरोबिक्स करना शुरू किया योग करना, प्राणायाम सब कुछ उसने कर लिया तीन साल के बाद भी वैसे का वैसे फिर उसने कहा यार राज्य भाई कुछ रास्ता बताओ कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नया रास्ता नहीं है बागम टी ऋषि के कुछ सूत्र हैं अगर कर सको तो पालन कर लो करने का क्या सूत्र मेरेगा दो दिन के एक डेढ़ घंटे बाद पानी पियो पानी हमेशा धूप भर भर के पियो हल्का दुमकुना पानी पियो कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो ये कुछ सूत्र हैं चाहो तो पालन कर दो उसमें कर लिया हो आज उसको एक साल और सात महीने हो गए एक साल और सात महीने में उसका वजन अब मात्र सत्तर किलो है 170 किलो से 70 किलो है सिर्फ ये सूत्र का पालन करने से और मजे की बात ये है वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है फ्रेशनेस है पहले से शिव करके पानी पीने लगा पानी भोजन के दो घंटे के बाद हल्का गुनगुना पानी सुबह उठते ही पानी वजन अपने आप उसका कम हो गया तो मैंने वैद्य जी को पूछा कि अब उसका सत्तर किलो आगे आए आगे क्या होगा तुमका तो चिंता मत करो तो इसके आगे कम नहीं होगा घबराने की बात नहीं तो मैंने कहा भागवत के ऋषि ने इसके लिए कुछ बोला उन्होंने कहा बोला और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सीमेंट्री आ जाती है समानुपात आ जाता है तो उसके बाद वजन करना कम बंद कर देता अब समानुपात आ गया समानुपात क्या आ गया ऊंचाई के हिसाब से वजन आ गया जितनी उसकी ऊंचाई उतना वजन होना चाहिए अब उसके बाद वो कितना भी यह करता रहे अब इसके नीचे वजन नहीं जाएगा कितनी अच्छी चीज है आप सोचिए हम कितनी दवाएं खाते हैं वजन कम करने के लिए कई बार वजन कम हो भी जाता है फिर दोबारा बढ़ जाता बहुत लोगों को तो मैंने देखा है दवाई खा के वजन कम किया वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ गया उपवास करके वजन कम हुआ कई बार उससे ज्यादा हो गया लेकिन ये चरक ऋषि सॉरी बाढ़ का सूत्र इतना अद्भुत है कि जितना चाहिए वहीं पर ला शरीर को छोड़ देता है तो आप कल से शुरू कर दे आपको कोई एक्सरसाइज होती है नहीं होती सेकेंडरी है उपवास होता है नहीं होता सेकेंड्री है योग प्राणायाम कर सकते हैं नहीं कर सकते सेकेंड्री है आप कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने सेकेंड्री है, है। प्राइमरी ये है चार सूत्र भोजन के डेढ़ घंटे बाद पानी पियो, पानी घूम फूट करके पियो हल्का गुनगुना पानी पियो सुबह की शुरुआत पानी से करो और आप शुरू कर दो कल से आप में से जिसको भी लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है चार महीने के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना, नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्टकार्ड कार्ड लिखना मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बोला हो राज्यपाल मुझे कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा आज तक एक भी आप ने बोल रहे ये हमारे खानपान में स्वास्थ्य घुसा हुआ है कैसे ये कुछ हुआ है इसके आगे की एक दो बात और ये चार तो बहुत महत्व सूत्र हैं इनके साथ जुड़े हुए दो तीन सूत्र और भी हैं वो ये कहते हैं कि जो समशीपोषण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भोजन अगर करना है तो कभी भी खड़े होकर नहीं करना स्टैंडिंग पोजिशन में खाना नहीं खाना मानी बुफे सिस्टम वो आपके लिए नहीं है वो बफेलो के लिए बफे सिस्टम बफेलो सिस्टम आपके लिए नहीं मनुष्य के लिए नहीं है बात में मृषि इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए तो आप बोलेंगे कि आप डाइनिंग टेबल तो बैठकर नहीं नहीं जैसे आप अभी बैठे हैं ऐसे बैठे है। अभी आप बैठे हैं यह सुख आसन है योग की भाषा में उसको सुख आसन कहते इसी में तो बैठ के खाना खाना इसके बाद अगर कोई दूसरा आसन है खाना खाने के लिए तो बाघ भट्ट ने बोला है दोनों पैरों को बैठ जाना भूलभुल मोड़कर जैसे गाय का दूध निकालते उस पोजीशन में बैठ के दूसरी पद्धति है सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे हुए दूसरी पद्धति है जैसे गाय का दूध निकालते समय हम बैठते हैं जमीन पे कोई काम करते समय हम घुटनों के बल बैठते हैं वो पद्धति इन दोनों में से आपको जो अनुकूल पड़े आपको ले लो ये पद्धति शायद ज्यादा अनुकूल है जैसे आप अभी बैठे तो आपके घर से डाइनिंग टेबल पैदा कर दो आप कहेंगे ये खरीद लिया है कबाड़ी को बेच दो बहुत सारे कबाड़ खरीद लेते हैं बेच देना ही अच्छा है चरित ऋषि ने सॉरी बागपटे ने बोला है कि जो लोग ठंड के एरिया में रहते बहुत सर्दी वहां जमीन पर ना बैठे खाना खाते समय तो चलेगा माने जम्मू कश्मीर के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठते खाएं तो चलेगा हिमाचल के लोग अगर मेज कुर्सी में बैठें तो चलेगा अमेरिका यूरोप वाले अगर मेज कुर्सी में बैठते खाएं तो चलेगा धमतरी वालों को नहीं चलेगा तो आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें कोई दूसरा उपयोग ले लो नहीं ले सकते तो कबाड़ी को ले सकते खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो इसके आगे का एक और कार बहुत सुंदर है इसको तो, कि जैसे खाना कभी खड़े होकर नहीं खा सकते बागवती ऋषि बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होकर नहीं थे पानी बैठ के ही नहीं कभी भी खड़े होकर नहीं थे और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी है मजबूरी है तो पानी को पीते समय आप फॉरवर्ड बेंडिंग आगे झुक जाइए कमर से घुटनों से नहीं कमर से झुकिए आगे फिर पानी पी लीजिए जैसे हम प्याऊ पर पानी पीते ना प्याऊ हो आगे झुकते हैं फिर पानी पीते हैं तो वो बोलते हैं ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है पानी पीने की प्याऊ में आगे झुककर पानी पीना नहीं तो आप जैसे बैठे ऐसे ही पानी पीना इसके आगे का एक नियम है कि पानी आपने पी लिया तरीके मैंने बता दिए कितना पी लिया कैसे पी लिया ये भी आ गया अभी उसके आगे का नियम वो, वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में मानी भारत और भारत के कई इलाके वो ये कहते हैं कि दोपहर का खाना कभी भी खाएं, तो उसके 20 मिनट खाने के तुरंत बाद बीस मिनट विश्राम लेना बहुत जरूरी है धमकनी वालों को तो बहुत आवश्यक है अनरायपुर वालों को भी आवश्यक है भारत के 680 जिले धमधगी ही कैसे हैं सबको तो दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्रांति बहुत आवश्यक है और वो तो 20 मिनट विश्रांति की बात कहते हैं तो कहते हैं वाम पक्षी वाम पक्षी का मतलब ये जो बायां हाथ है ना लेफ्ट इसकी तरफ लेट जाना बायां हाथ नीचे रहे दाया हाथ ऊपर हो लेट जाइए बीस मिनट लेटे रहे फिर उठ जाइए इस 20 मिनट में नींद आ जाए तो कहकर ले लीजिए उसको रोकिए मत लेकिन कोशिश करिए कि वो 20 मिनट में आगे आ जाए हां और ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, 20 मिनट नींद ले लीजिए बहुत अच्छा है अगर एक घंटे हो गई नींद, दो घंटे हो गई तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दोपहर को खाने के बाद विश्राम ले ही नहीं तो चरक ऋषि ने 63 थ्री की लिस्ट है ये रोग आ जाएंगे इसलिए दोपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरूर दीजिए स्त्री हो या पुरुष उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है अगर 60 साल है तो आप एक घंटे तक तो विश्राम ले सकते हैं दोपहर को अगर साठ से चालीस के बीच की उम्र है तो बीस मिनट का विश्राम सफिशियंट है चालीस के कम है तो भी बीस मिनट का ही अलग होगा ज्यादा देर नहीं सोना सोना है बीस मिनट और वो ये कहते हैं कि अगर आप बीस मिनट सोने की आदत डाल लेते हैं तो ये रात की तीन घंटे की नींद से बराबर कर देता है ये एक समय इतना अच्छा होता है तो हमारे देश में कई जगह मैंने देखा है एक नियम जैसा है दोपहर को कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोलते इस देश के ऐसे सैकड़ों गांव मैंने देखे वो शायद बाद भट्ट के पक्के चले, खाना खाके विश्राम करते ही हैं और मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा मैं राजकोट जाता हूं राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है कोई भी व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति और रोडपति से रोडपति दोपहर को दुकान पर नहीं बिकेगा दुकान बंद ही रहेगी खाना खा घर में आराम ही रहेगा करोड़ों का बिजनेस छोड़ देगा वो कहता है करवा नहीं अपने शरीर ठीक है और बहुत स्वस्थ है ऐसे बहुत सारे हैं तो आप भी कल से ध्यान रखिए इस बात का और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का कि रात को जब भोजन आप करते हैं तो तुरंत विश्रांति नहीं लेना बागर बोलते हैं कि रात्रि भोजन के बाद दो घंटे तक विश्रांति नहीं चाहिए दो घंटे तक स्वाध्याय करिए भजन करिए कीर्तन करिए संवाद करिए पहलने चले जाइए वो कहते हैं हजार कदम अगर आप पैदल चल रहे तो बहुत ही अच्छा है विश्रांति दो घंटे बाद ही हो कम से कम अधिक से अधिक तीन घंटे बाद समीतोष्ण क्षेत्र के लोगों के तो आप दोपहर को तो खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति लें शाम को तो खाना खाएं तो तुरंत सोने ना जाए दो घंटे तक कुछ दूसरे काम करें अब आगे का नियम है सोने के बारे में वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी सोएं दोपहर को या रात को तो सिर हमेशा आपका पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा कभी भी सोएं दोपहर को या रात को सिर हमेशा पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा पूर्व के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो तो दक्षिण या तो पूर्व में सिर करिए नहीं तो दक्षिण में करिए उत्तर और पश्चिम दोनों को उन्होंने क्रॉस कर दिया उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से मृत्यु जल्दी आएगी और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है बचपन से मैं देखता आ रहा हूं अब मेरे समझ में आया कि, कि किसी की भी मृत्यु हमारे घर में हुई तुरंत हम उसका सिर उत्तर कर देते हैं हमारे घर में ऐसा फिर मैंने देखा थोड़ा सी के घर यही हो रहा पूरे भारत में यही हो रहा है भी मृत्यु होती है उसका सिर उत्तर में कर दिया जाए क्योंकि तो उत्तर को मृत्यु की दिशा माना जाता है सोने के लिए वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत अच्छी है ज्ञान की दिशा है। बैठना हो तो उत्तर की तरफ मुंह करके जरूर बैठिए सोना है तो उत्तर की तरफ कभी भी सिर मत करिए पश्चिम सौ या तो पूर्व में करिए या दक्षिण में तो आज से ही आप अपने बैठ का पोजिशन बदल दीजिए आपके बैड का पोजिशन आई है और सात और फिर आगे लोग बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्रनाड़ी सक्रिय हो चंद्रनाड़ी माने लेफ्ट कांस्टिबल और सूर्य नाड़ी माने राइट कांस्टिबल तो राइट कॉन्स्टिबल कम चले लेफ्ट ज्यादा चले सोते समय इसकी कोशिश करिए तो भागवत तो बोलते हैं कि नींद बहुत सुखी आएगी माने दीर्घ नींद अच्छी नींद तो आप इसके लिए क्या करें सोते समय दो तीन मिनट के लिए राइट नोस्टल बंद कर दीजिए लेफ्ट नोस्टल अपने आप शुरू हो जाएगा और वो शुरू होते ही सो जाएगा नहीं तो प्रयास प्रयासपूर्वक बाई नाक से सांस भरिए बाई नाक से सांस को छोड़िए और सो जाइए प्रयास करें वो ये कहते हैं कि थोड़े दिन आप प्रयास करेंगे थोड़े दिन के बाद वो तो ऑटोमेटिक हो जाए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो ये छोटे छोटे मैंने आपको 12 नियम बता दिए आगे बताऊं या बंद मैंने 12 बता दिए ऐसे दो बाजार हैं आपकी कितनी कैपेसिटी ऐसी मैं अभी बोलता हूं यहां पे स्टॉक में कर देते हैं। क्योंकि ये नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा आया क्योंकि आगे के नियम इससे थोड़े कठिन है यह थोड़े सरल है आसान है इसलिए मैंने पहले बताया हैं आप इतना शुरू कर दो तीन चार महीने के बाद मुझे डॉक्टर साहब फोन कर देंगे कि बराबर लोग कर रहे हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा उसके आगे के कुछ पचास और नियम बताने के लिए फिर आप उनको शुरू कर दो फिर तीन चार महीने बाद आ जाऊंगा सौ नियम और बता जाऊंगा बता दूंगा पूरे दो मुझे छुपा के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप करें नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा नहीं आप उसको कल से ही शुरू करो और मेरा निवेदन है कि घर के छोटे बच्चों को बचपन से ये संस्कार के रूप में डाल दें तो उनकी जिंदगी तो सुखी हो जाएगी कम एक और नियम मुझे याद आ रहा है और जरूरी मानता हूं इसलिए बता देता दें बागवित ऋषि बोलते हैं कि भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ इसको ध्यान से सुनिए भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ तो उसको कभी भी नहीं खाना वो जह है में सोचता रहा इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है रेफ्रिजरेटर का खाना कभी नहीं खाना। क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको तो ना तो सूर्य का प्रकाश आता है ना पवन का स्पर्श फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी मत खाना तो आप बोलेंगे करना क्या फिर फ्रिज का पानी में नहीं पीना फ्रिज का रखा हुआ खाना भी नहीं खाना तो करना क्या कबाड़ी को बेच दो कबाड़ कवाड़ भिकेट थोड़ी है वो तो कबाड़ी के है घर पर बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है आपने आप हिसाब कभी लगाओ मैंने एक दिन मुंबई में मुंबई में आपने से अगर कोई गया हो नैपीएनसी रोड एरिया नेपियनसी रोड बहुत महंगा एरिया आपको मालूम आजकल वहां एक स्क्वायर फिट जमीन की कीमत नैपीएमसी रोड पर एक स्क्वायर फिट जमीन की कीमत सत्रह हजार रुपए हो गई। तो मैं एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति के घर में रुका हुआ था नपीएनसी रोड पर सत्रह रुपए एक स्क्वायर फिट तो कह के कि राजू भाई आप बोलते रहते हो ये कबार कबाड़ मेरा इतना सुंदर डाइनिंग टेबल है इसको आप कगाड़ बोलते मैंने कहा जरा हिसाब निकालो ये डाइनिंग टेबल कितना है तो मैंने का 20 बीस बाईस स्क्वायर फीट का है मैंने पूछा अगर और बड़ा हो मान लो 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का, का तो मान लो सौ स्क्वायर फिट का तो सौ स्क्वायर फिट में आपने ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है सत्रह स्क्वायर फिट का एरिया है ये मैप्ले कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने ग्रह सौ और रोज का तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया मैं कभी निकाल दू तो बढ़िया आदमी था ऐसे समझ लू और मैंने समझाया कि ये डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है खाना खाने के लिए वो समझ में नहीं आया मैंने समझाया कि ये इतने तो स्क्वायर फिट एरिया को गे। घेर के बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल यह कितना महंगा पड़ रहा है आपको तो तुरंत हो गया तो घर में बहुत सारा कबाड़ है जो एरिया घेर के बैठा हुआ इसको निकालो हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए और बनकर तैयार हुआ तो स्पेस कवर करना शुरू कर देगा सोफा लाकर पटक दिया डाइनिंग टेबल ले आए फिर ड्रेसिंग टेबल ले आए फिर जगह ही नहीं बचती खाली घूमने के लिए क्या मूल खत्म घर इसके लिए बनाया था घर के स्पेस के लिए बनाया फिर घर में जगह नहीं बचती तो छुट्टियां मनाने होटल में चले जाते हैं क्योंकि वहां कच्चा थोड़ा स्पेशियस होता है मूर्खों के लोग घर बनाया वहां छुट्टी नहीं बिता सकते अब फाइव स्टार होटल चाहिए छुट्टी बिताने के तो घर में ये जो तबाह है फ्रिज है के टेबल है इसको कम कर दो तो ज्यादा अच्छा है वो बोलते हैं बहुत गहरीन बात बाग वेटरेशी कि जो व्यक्ति इसका ध्यान रखे सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श हुआ है वही खाना खाए जिंदगी भर निरोगी रहे एक ही सूत्र में वो बोलते और हम ये करके देखें जिनके घर में फ्रेस का काम नहीं है वो बहुत सुखी निरोगी तो ये कुछ सूत्र मैंने बताए ये सूत्र का आप पालन करिए आज से ही करिए और चलते चलते दो तीन छोटे सूत्र और बता देगा कि हमारा घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भागवत ऋषि के कहने के अनुसार मेरे कहने के अनुसार नहीं वो कहते हैं घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रसोई किचन क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हुए भी निरोगी नहीं हो सकते तो फिर आपको किचन की मदद लगेगी निरोगी होगी वैसे तो आप ये बारह तेरह सूत्र का पालन करेंगे रोज आपके खत्म हो जाएंगे नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेगी तो रसोई में क्या है तो वो कहते हैं रसोई में जो भी कुछ है वो सब औषधि है मेडिसिन जैसे धनिया है जैसे नमक है दालचीनी है मैथी का दाना है हींग है जीरा है तुलसी है अदरक है ये सब मेडिसिन है और वो तो ये कहते हैं कि इन मेडिसिन का ज्ञान अगर हमें है तो हम अपने जीवन को इनकी मदद से भी निरोगी बना सकते तो वो ज्ञान बाल भट्ट से ज्यादा चरक ऋषि ने दिया और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने के लिए चरक के लिखे हुए सूत्र पढ़ो तो चरक सूत्र हैं कुछ छोटे छोटे दो चार बता देता हूं जो आपके रोज़ जीवन में काम आते हैं कि अपनी रसोई में 108 सौ दवाएं हैं ये बात चरक ऋषि ने कहा मैंने लिखा फिर एक दिन मैंने मेरी रसोई में हिसाब लगाना शुरू किया तो सच में एक दवाएं हैं साधारण से साधारण रसोई में 108 दवाएं और उनसे गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। साधारण रोग तो ठीक होते ही हैं, गंभीर रोग भी ठीक होते हैं। है। जैसे चरक के अनुसार अपने रसोई में जो तो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दालचीनी सबसे अच्छी वैसे तो वो कहते हैं सब दवाएं अच्छी हैं कोई खराब नहीं है लेकिन अगर कंपेरिजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालचीनी और चरक ऋषि के अनुसार दालचीनी अकेले 48 रोगों में काम आती है अकेले दालचीनी 48 रोगों में काम आती है आप बोलेंगे जी क्या क्या रोग में काम आती है पित्त के सारे के सारे रोग पित्त का रोग समस्त पेट में जलन होना गैस बनना गुटी लगाने आना मुंह से पानी आना खाने का पचना नहीं गले में जलना ये सब पित्त के रोग पित्त के सभी लोगों में दालचीनी अद्भुत है कैसे लेना तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो उसका पाउडर बनाकर लेने का है और वो बोलते हैं कि दालचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना नहीं तो शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है अकेले कभी भी नहीं खाना ऐसे जैसे दालचीनी का पाउडर बनाया और हमने लेना शुरू कर दिया पानी के साथ तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी फिर शरीर रोज मांगेगा दालचीनी दालचीनी तो वो कहते हैं कि ये औषधि है, है शराब नहीं है व्यसन नहीं है तो इसकी आदत ना पड़े कभी भी शरीर को जितनी जरूरत है उतना उपयोग में आए तो वो गुण कर इसमें थोड़ा गुड़ मिलाना गुड़ जो लोग गुड़ मिलाना चाहें वो गुड़ मिलाना और जो गुड़ नहीं मिला सकते वो शहद मिला। आप में जो कुछ होंगे तो शहद उपयोग नहीं कर सकते इसलिए मैंने गुड़ बोला और जो जैन नहीं है वो शहद क्यों कर सकते हैं तो उनको शहद तो या तो शहद मिलाना नहीं तो गुड़ मात्रा कितनी तो वो बोलते हैं सम बराबर एक चम्मच दालचीनी पाउडर तो एक चम्मच शहद एक चम्मच दालचीनी पाउडर तो एक चम्मच गुड़ मिला लीजिए और उसके साथ उसको लीजिए समय क्या है तो वो बोलते हैं कि अगर आप फिर कितने रोगी हैं फिर किसी तकलीफें आपको हैं तो रात का समय अच्छा। और रात और कफ की प्रकृति है तो सुबह का समय अच्छा देख लीजिए आप किस प्रकृति के उसके हिसाब से देख लीजिए तो ये एक दवा है दालचीनी गुड़ के साथ इससे 48 रोग ठीक हो जाएंगे 48 एट क्या क्या ठीक हो जाएंगे पेट के सब लोग ठीक होंगे खाली पेट लेंगे सुबह भात और कफ वाले पित्त वाले खाली पेट कभी भी मिल लेंगे वो रात को भी मिलेंगे आपके अगर घुटनों का दर्द है जिसको संधिवाद कहते हैं अर्थराइटिस हो इसके दो हिस्से रोमैटिक अर्थराइटिस अर्थराइटिस दोनों ठीक होते हैं नींद अच्छी नहीं आती अनिद्रा की समस्या है वो भी इससे ठीक होती है आपको मन में हमेशा अशांति रहती है चिड़चिड़ होती रहती है ये एक मेथी का दाना तेईस रोगों में काम आता है और मैथी का दाना दो ही प्रकृति के लोगों के लिए वो ध्यान से सुन रहे जिनको बात और कफ प्रकृति है वही मेथी दाना ले सकते हैं जिनको पित्त प्रकृति है गलती से भी नहीं लेना नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी माने आपको पेट में जलन होती है गैस बनती है खट्टी डकारें आती है तो कभी भी मेथी दाना नहीं खाना नहीं तो और ज्यादा आपको अगर यह पित्त छोड़कर बात और कफ है भरपूर मेथी दाना खाते अब मेथी दाने का वो नियम बताते हैं रात को दो चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में डाल दीजिए सुबह उठकर पानी को भूत दूध बल पी लीजिए पीछे से दाना चबाकर खा लीजिए मैंने तेईस रोगों में इसका परीक्षण किया है सबसे अच्छे परिणाम है डायबिटीज अगर किसी को भी डायबिटीज है आप उसको मेथी दाना देना शुरू कर दो तीन चार महीने के बाद इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे सबसे अच्छे रिजल्ट है इसके कंधे का दर्द कमर का दर्द घुटने का दर्द पांव का दर्द दर्द ही दर्द उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते मृत्यु तीसरा भूख नहीं लगना पेट साफ नहीं होना उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम और मैंने माताओं बहनों पर इसके बहुत परीक्षण किए हैं कि हमारे गर्भाशय की जितनी बीमारियां हैं उसमें सबसे अच्छे परिणाम इसी है, के हैं मृति लाने जैसे हमारा मेनसीज साइकिल है उससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं समय से नहीं आता आता है तो देर तक चलता है रक्त प्रवाह ज्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है पेट में बहुत दर्द होता है चिड़ हो जाता है मेनोपोज पीरियड आया है फ्लैश होते हैं वो सभी समय की सबसे अच्छी दवा मैथिली का कैसे लेना, लेना। रात को गर्म पानी में डालना सुबह उठकर पानी पीना पीछे से लाना चला के खाना मैंने एक और रोग में इसको अभी देखा प्रयोग तो करके यूथरस डिस्प्लेसमेंट गर्भाशय अपने स्थान से हट गया ऐसा कई बार होता और उन माताओं को जरूर होता है जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हो गया तो गर्भाशय हट गया तो ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आप काट के निकाल दें मेरा ऐसा मानना है कि काट के निकालने की जरूरत नहीं है अगर वो तो बेकार होता तो भगवान ने दिया था शरीर का कोई अंत बेकार नहीं है काटकर निकालने उसको ठीक करो बीमारी है तो ठीक करो उसकी सबसे अच्छी दवा यही है मैथी का दाना अब मुझे समझ में आया बचपन से मैं देखता हूं कि मेरे घर में और मेरे आसपास में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे तो मेरी दादी मां सबको मैथी के लड्डू देके आती अपने घर बना में बनाकर पड़ोसियों को देके आती थी लो मैथी के लड्डू खाओ तो वो अब मेरे समझ में आया क्योंकि प्रसन्न होने के तुरंत बाद गर्भाशय को अपने स्थान पर वापस आने में जो समय लगता है मैं मैथी दाना नहीं काम करता इसलिए इस देश में गांव गांव में यह जानकारी लोगों को थी बाद में वो कम हो गई जानकारी और उसके बाद हम दुखी हो गए यह जानकारी से वापस लाइए अपने परिवार में मैथी दाने का उपयोग बढ़ाइए बात और कफ वाले तो इसको अमृत के समान समझें इससे अच्छी उनको कोई दूसरी दवा नहीं मिल सकती वजन बहुत बढ़ गया है मेथी दाना खाइए वजन कम कर दे मात्रा मैंने बताया दो चम्मच से ज्यादा नहीं कभी भी एक दिन में दो चम्मच से ज्यादा नहीं सूखा मेथी दाना दो चम्मच एक चम्मच भी ले सकते हैं शुरू में क्योंकि तीखा है कड़वा है खाने में तकलीफ आई तो शुरू में एक ही चम्मच ले लीजिए फिर आदत पड़ जाए तो बढ़ा दीजिए दो से ऊपर मत ले जाए रक्त के जितने भी दूषण हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है यह मैं दाना दर्द नहीं है। फिर मत लीजिए फिर मैं दूसरी दवा बताऊंगा जिनको एसिडिटी और घुटने का दर्द है तो उनको अलग बताऊंगा जिनको एसिडिटी छोड़कर जो कुछ भी है उसकी बात हो रही है कफ और पित्त वो सॉरी बात और कफ अगर रक्त के दूषण है रक्त की कई बीमारियां हैं जैसे रक्त में कोई गंदगी है तो वो आपको चर्म रोग के रूप में दिखाई दे त्वचा तो लोग आ जाएंगे कोय होना तुलसी होना पिम्पल्स होना वहां से होना वहां से हो गए तो काला काला हो जाना ये सब रक्त की तकलीफें हैं इसकी सबसे अच्छी दवा है मेथी का दान और कई बहनों को समय शुरू होने पर भी मेहफी शुरू नहीं होता और उनका उम्र आ गया लेकिन नहीं हो रहा है सबसे अच्छी दवा है मेथी का दान बहुत अच्छा घर में जरूर रखिए और इस्तेमाल करिए तीसरी दवा के बारे में वो बोलते हैं बाब जय कृष्ण कि अपने रसोई में है और बहुत अच्छी है उसका नाम है चूना चूना ये जो तो पान में लगा के खाते हैं ना चूना बोरी चूना ये अकेला चूना लगभग 50 बीमारियों में काम आता लगभग 50 क्या क्या बीमारियां ये ठीक कर सकता है चूना अगर किसी को तो जॉन्डिस हो गया है कभी तो कह आप उसको चूने का पानी देना शुरू कर दो आठ 10 दिन के बाद अद्भुत परिणाम देगा किसी को भी जोड़ने से चूने का पानी दे दो पानी में चूना मिला के दे दो नहीं तो चूने का पानी दही में मिलाकर खिला दे लस्सी में मिलाकर खिला दो मट्ठे में मिलाकर खिला दो और सबसे अच्छा है गन्नी की रस्में मिलाकर मैंने जो चूने का परिणाम देखा है हटेका जैस के सभी केसेस में बहुत अच्छे परिणाम और लीवर सिलोसिस जैसी गंभीर बीमारी में ये चूना अद्भुत काम करता है। कभी भी आप उपयोग करते रहे और यह गंभीर बीमारी तो अक्सर हमें होती है ये जो आपके घुटने दर्द करते हैं कमर दर्द करती है चूने का पानी पिय जो माताओं की उम्र पैंतालीस वर्ष हो गई है मेनोक्रॉज पीरियड शुरू हो गया है सबको बोले चूने का पानी पिए अद्भुत काम किया बच्चे हैं छोटे ऊंचाई नहीं बढ़ रही है आप बहुत परेशान है कि खूब खिलाते हैं खिलाते हैं फिर भी लंबाई नहीं बढ़ती चूने का पानी देने लगे अद्भुत लंबाई बढ़ा कितने उम्र तक 21 साल तक और ये चूने का पानी क्या क्या काम करेगा मैंने मैं बता देता हूं कभी भी एक ग्राम से ज्यादा चूना नहीं है खराब से खराब बीमारी में भी एक ग्राम एक ग्राम जो है ना इतना सा होता है मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं पान पर जितना चूना एक बार में लगा खाते हैं वो तो लगभग एक ग्राम होता है उतना ही खाना एक दिन में फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ऐसे लेना पहले अभी इसके परिणाम देते हैं कैटरेक्ट में अगर किसी को कैटरेक्ट है आग का और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता उसको बोलो तो चूने बता दी अगर माताओं को और बहनों को ट्यूमर हो गया ब्रेस्ट ट्यूमर जो बिनाईम है मैलेग्नेंट नहीं है सभी ट्यूमर जो है ना मैलेग्नेंसी में नहीं जाते बिनाईम होते हैं नाइन्टी ट्यूमर बिनाई होते हैं यानी वो कैंसरस नहीं होते लेकिन वो ट्यूमर को कर करना तो इसकी सबसे ज्यादा ताकत इसी चूने में है बहुत तो काम आता है का इसलिए मेरी सबको बिल्तिया चूना खाइए तंबाकू मत खाइए तंबाकू छोड़ के छूना करें? कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं और बड़े लोग हैं जिनको अक्सर होट फटते रहते हैं दाल फट जाते हैं सर्दियों में तो बहुत रफनेस आ जाती है उनको चूने खिलाए बहुत सारे घरों में ऐसे मेरे बेकार पाओं में चीरे पड़ जाते हैं बेड़ियां पड़ जाती हैं उनको चूना पिलाए शरीर पर सफेद सफेद दाग हो जाते हैं जीवो दरना उनको चूना पिलाए हड्डी टूट गई है डॉक्टर ने तो प्लास्टर बांध दिया अब इसको वापस जोड़ना आए तो चूना खिलाइए बहुत अच्छा उपयोग 50 से ज्यादा बीमारियों में उपयोग है। ऐसे अपने घर में नमक है नमक बहुत अच्छी दवा है बालवट ऋषि और चरक ऋषि दोनों इस पर सहमत हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो और लोग ब्लड प्रेशर दोनों में ही नमक मेडिसिन है अलग अलग उपयोग में जिनको ब्लड प्रेशर ऊंचा है उनको चरक ऋषि बोलते हैं समुद्र स्नान करना अब आप बोलिए धन तरी समुद्र कहां से आएगा तो बताता हूं पानी जो नहाने के लिए है उसमें नमक मिला दो समुद्र तैयार हो जाए नमक के पानी से नहाओ साधु मतलब हम पंद्रह बीस दिन सतत अगर आपने नमक पानी से इस्लाम किया सोलह दिन ब्लड प्रेशर चेक करना नॉर्मल नहीं और जिनको ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए है कि नमक पानी में मिला के पीओ लेकिन नमक कौन सा यह वाला नमक नहीं आयोगी ये नहीं ये नमक नहीं है ये नमक के नाम पर आपको जहर खिलाया जाए आपको मालूम है आयोडीन युक्त नमक में दो केमिकल हैं, जो बहुत ही खराब है एक का नाम है पोटेशियम आयोवेट और तो दूसरा है एल्युमिनियम सिलिकेट ये दोनों ही केमिकल शरीर में जाने के नफुन सत्ता लाते इसलिए दुनिया के सभी देशों में आयोजिन युक्त नमक बंद है भारत को छोड़कर फ्रांस में जर्मनी में स्वीडन में स्विट्जरलैंड में डेनमार्क में नॉर्वे में अमेरिका में सब जगह बंद है आयोलाइज सॉल्ट नहीं खिलाते भारत में चालू हमने इसके खिलाफ केस किया बम्बई हाईकोर्ट में और वो केस पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया और सरकार इसको पूरे देश में कंपलसरी नहीं कर पा रही अगर हम हार गए तो सरकार करेगी और हम जीत गए तो सरकार के पीछे हटना पड़ेगा हमने जो केस किया है वो इन देशों के बारे में बताया कोर्ट कि 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर आयोधीन युक्त नमक पर पाबंदी है वहां के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए तो कोर्ट ने कहा ठीक है तो वहां भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में डाली तो कोर्ट ने स्टे दे लिया अभी कंपल्शन हट गया आयोधीन युक्त नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा सादा उदम भी खा सकते विदेशी वैज्ञानिकों का कहना है कि आयोधीन युक्त नमक से नपुमसता बहुत ज्यादा बढ़ती है बेगमार्ग देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है 20 साल उन्होंने आयोगी नियुक्त नमक खिलाया अपने लोगों को आज वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो वहां बंद कर दिया उन्होंने आयोगी युक्त नमक और वहां एक नई स्कीम आई है ज्यादा बच्चे पैदा कर तो इनाम मिलेगा 50,000 यूरो डॉलर कैश प्राइस एक बच्चा है दूसरा कर दो तो एक लाख यूरो डॉलर उन देशों में समस्या आ गई है भारत में सरकार का एक अधिकारी मुझे बोलता कि राजीव भाई हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के लिए लाया है क्योंकि भारत में जरूरत से ज्यादा और ये कम नहीं हो रही है तो हम आयोडीन युक्त नमक खिलाएंगे है पांच सात साल में नपुंसकता बढ़ जाएगी तो बच्चे होंगे ही नहीं तो भारत की समस्या हल हो जाएगी यह भारत सरकार का चिंतन है ऐसा सरकार सोचती है तो आप मत करिए इस मेरी मान्यता में जनसंख्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है अपने को जनसंख्या कम करने की जरूरत नहीं है संसाधनों का बंटवारा ठीक होना चाहिए इसकी जरूरत है भारत जनसंख्या अपनी बहुत ज्यादा नहीं है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जापान की उनको चाहिए कम क्योंकि उनके पास एरिया तो है नहीं बहुत ज्यादा लोग हैं उसके बाद है हॉलैंड नीदरलैंड फिर डेनमार्क फिर नॉर्वे इन देशों को जनसंख्या कम करनी चाहिए भारत में अभी संसाधनों का बंटवारा ठीक करो जनसंख्या इस देश में ज्यादा नहीं है संसाधन कुछ लोगों के पास तो इतने हैं कि उनको पता नहीं क्या करें और कुछ के पास कुछ भी नहीं है वो भूखे मर जाए ऐसा देश है भारत यह ठीक करने तो आप नमक खाओ बिना आयोडीन वाला खाओ डेले वाला नमक खाओ क्रिस्टल वाला नमक खाओ वही अच्छा और पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना हो तो वही क्रिस्टल वाला नमक और एक छोटी सी आखिरी बात कि आपके रसोई में कुछ सब्जियां भी हैं जो बहुत अच्छी दवाएं हैं चरक बोलते हैं कि जो सब्जियों में छिलका ऊपर का जितना अच्छा है वो मेडिसिन उतनी अच्छी है जैसे लौकी दूधी बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी किसी को भी हृदय की तकलीफ है लौकी का रस देगा बहुत अच्छा आप कभी भी करके देखो रामदेव बाबा ने तीन लाख लोगों को लौकी का रस खिला पिला के हृदय से बचाया लौकी हर गांव में मिलती है आसानी से दूसरा जो सबसे अच्छा सब्जी है पालक और मैथी अद्भुत है एनिमिया की किसी को भी तकलीफ है रक्त अल्पता मैथी और पालक भरपूर खाइए गाजर भरपूर खाइए रस दीजिए अनार का भरपूर रस दीजिए, तो सब्जियां भी हैं और मसाले भी जो औषधि है अब इस विषय में अगर आपको और ज्यादा जानना हो आपको मजा आ रहा हो और सुनना है तो आपको ज्यादा देर का नहीं सुना सकता क्योंकि अब मुझे दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था जरूर मैं करके लाया इस विषय पर हमने कुछ किताबें बनाई पुस्तक वो यहां पर लाई है आप उन्हें ले सकते हैं मैंने जितना बताया उससे 10 गुना ज्यादा उन पुस्तकों में है आपके रसोई में जितनी भी औषधियां हैं उनसे 108 सौ रोगों की चिकित्सा आप कर सकते हैं वैसी एक पुस्तक है गंभीर रोगों की चिकित्सा रसोई घर से दूसरी एक पुस्तक है जो मैं बोल बार बार बोल रहा हूं ना बाघट्ट ने ऐसा कहा बाघ भट्ट ने ऐसा कहा बाघ भट्ट ने ऐसा कहा तो बाघ भट्ट के सूत्रों को सरल भाषा में लिखा है उस पुस्तक का नाम है स्वावलंबी अहिंसात्मक चिकित्सा एक इक्कीसरी पुस्तक है हमारे घर के नजदीक में जो कुछ भी जड़ी बूटियां हैं उनसे होने वाली चिकित्सा उसका नाम है पंचवर्गी चिकित्सा गाय और गाय के नजदीक में क्या क्या मेडिसिन और एक है सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन के जितने भी डिसीज है वो कैसे ठीक हो सकते हैं वो है सौंदर्य चिकित्सा फिर एक है स्वदेशी चिकित्सा ऐसी छोटी मोटी पांच छह किताबें हैं उनमें ये जानकारी है जो मैं दे रहा था और ज्यादा भी है आप ले सकते हैं और इसी विषयों पर सीडी डी बनाई है चालीस घंटे के वो आप ले सकते हैं बार बार सुन सकते हैं दूसरों को सुना सकते हैं पुस्तक और सी पर मेरा कॉपी नहीं है सबको कॉपी करने का राइट क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है मैंने कहीं से ज्ञान लिया आपको तो दिया अब आप इस ज्ञान को दूसरों को दे दो मुझे खुशी हो मैंने सीढ़ी की कॉपी चना बना के आप दे दो पुस्तकों तो की कॉपी बना बना के दे दो तो ये बात घर घर अगर पहुंच जाए तो हमारे खान पान और हमारे रीत व्यवहार में, में ही स्वास्थ्य और चिकित्सा झुक जाए तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बच जाए और आप सुखी हो जाए और देश सुखी हो जाए ये देश में बहुत सुंदर सूत्र है सर्वे भगवंत तो सुख नये सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणु कष्यंत तो, मा कृष्ण को तो पार कर सब सुखी हों अगर सब निरोगी हों तो निरोगी होने के लिए कुछ रास्ते मैंने बताए आपने बड़े ध्यान और शांति से सुने में आभारी हैं आपके पास मैं अभी यहाँ बैठा हूं कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए कोई शंका आई हो जरूर पूछिए समाधान करना है तो भी जरूर पूछिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यानी कहा था पहले प्रश्नोत्तर प्रश्नों काल रहेगा अगर कोई भी आ, भाई या बहने कोई भी प्रश्न करना चाहे तो पूछ सकते हैं कल कैंसर जैसी बीमारियां योगा प्राणायाम आयुर्वेद आयु से ठीक हो सकती है रामदेव जी ऐसा बोलते हैं और उन्होंने कई मरीजों पर उसके परीक्षण किए हैं देश और कैंसर पर उसके कुछ रिजल्ट वो बोलते हैं कि आए हैं। मैंने अभी वो देखे नहीं अगर मैं देखूँ तो उसके बारे में कह सकता हूं लेकिन मेरी जानकारी में कुछ वैद्य ऐसे हैं जो कैंसर की आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं और उनकी चिकित्सा में मैंने लोगों को लाभ लेते हुए देखा है ऐसे एक वैद्य हैं हार डे कर में रहते हैं सिर्फ कैंसर की ही चिकित्सा करते हैं और 80 साल के हैं बहुत सटीक औषधेंगे तो तो ऐसे हो सकता है और भी पूरे देश में बहुत सारे वैद्य हैं वैसे दो, अभी हाल में दो चैनल गांधी जी के संबंध में जो दिखाया गया उसमें सच्चाई है उसमें बिल्कुल भी, भी सच्चाई है होता क्या है इस देश में एक ऐसा बन गया है गांधी जी को गांधी को तो प्रचार बहुत मिलता है तो टीवी चैनल वाले और उन पर बोलने वाले गांधी जी के बारे में कुछ भी जरूर बदल देते हैं और प्रचार का जरिया वो बन जाते हैं उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसलिए कि मैं गांधी जी के आश्रम में ही रहा हूं अभी भी रहता हूं गांधी जी से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो सब आश्रम में है मैंने बार बार उनको पढ़ा है देखा है और टीवी चैनलों पर जो कहा गया उसमें कोई ग्रंथ की सच्चाई नहीं है इसलिए गांधी जी के बारे में कई बार कुछ बातें आए तो आप आसानी से उनको स्वीकार मत करिए अभी हाल में एक तो बहुत खराब बात गांधी जी के बारे में आई कि 50 साल की उम्र में उनको किसी से प्यार होगा गांधी जी की अपनी लिखी हुई किताब अगर आप पढ़ लें जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट वि ट्रुथ मेरे सत्य के प्रयोग तो उन्होंने बोला है कि मेरी जिंदगी के पैंतीसवें साल में मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाई बहन की तरह से रहे पैंतीसवें साल में गांधी जी की मृत्यु हुई लगभग उसके 50 साल के आसपास पैंतीसवें साल से जो आदमी ब्रह्मचर्य धारण कर तो वो पचास साल की उम्र में जाके ऐसा फिसल जाए ये तो कहीं दिखाई नहीं देता जिस व्यक्ति ने ये कहा उनका ये कहना है कि मेरी किताब पीके जिसमें उन्होंने ये मेरी मां तो उनको किताब बेचनी है और वो किताब बेचने के लिए इस तरह की उन जो उन बातें उसमें छापते रहे क्या ब्लैक टी दूध की चाय की देखा अच्छी होती हाँ अभी जाते हैं ये बात सही है अगर आपको चाय भी पीनी है जरूर पीजिए दूध मत डाले बिना दूध की चाय पी सके तो पीजिए और बिना दूध की चाय वो वाली पीजिए जो पत्ते वाली होती है एक होती है लीफ टी और एक होती है टी डस्ट ये जो टी डस्ट है ना चूरा वाला ये चाय नहीं है वो तो जो पत्ते वाली है वो चाय है तो पत्ते वाली चाय में बीटा कैरोटीन है और बीटा कैरोटीन हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है क्योंकि यही विटामिन ए बनाता है और हृदय के बहुत ज्यादा उजाव आता है और ये जो पत्ते वाली चाय है इसमें तीन केमिकल है जो एंटी की तरह से काम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट अगर आपके रक्त में है तो आपको हृदयघात भी कम होगा और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा और जीवन के सारे अपने उपाय अच्छे काम करेंगे लेकिन चाय पत्ते वाली हो बिना दूध की हो वही अच्छी है लेकिन उसमें शक्कर नहीं होनी चाहिए ये, ये बात ध्यान दीजिए चाय में शक्कर मिलते ही तकलीफ होती है चाय में शक्कर नहीं होनी चाहिए शहद ले सकते हैं गुड़ ले सकते हैं शक्कर बिल्कुल नहीं चक्कर माने शुगर शुगर के जो केमिकल है और चाय के केमिकल एक दूसरे के दुश्मन है इसलिए चाय पीना है तो बिना शुगर की गुड़ मिलाकर नहीं तो शहद मिलाकर और दूध डाले बिना वो पीजिए वो आपको मेडिसिन के रूप में ही उपयोगी है ज्यादा मात्रा में पानी पीने से कोई नुकसान तो नहीं है हां अगर आपको पित्त की तकलीफ नहीं है ये बात ध्यान से सुन लीजिए पित्त की तकलीफ नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है अगर पित्त प्रकृति आपकी है तो जरूरत से ज्यादा पानी आपको तकलीफ कर देगा हाइड्रोसन हो सकता है हर्मिना हो सकता है एपेंडेसाइटिस की भी तकलीफ आ सकती है इसलिए ध्यान रखिए पित्त वाले लिमिट में ही पानी पिए कम भी ना पिए ज्यादा दिन बात और कफ वालों को कोई तकलीफ नहीं कफ वाले जितना पानी पिए उतना अच्छा मैंने जिनको मोटापा ज्यादा है वो पानी ज्यादा ही पिए उनके लिए बहुत अच्छा दूध मरा दुख का क्रम उदने पर कौन कौन से दिश् हां इस पर मेरा पूरा एक तीन घंटे का व्याख्यान होता है विरोधी और विपरीत चीजें खाने का हमारे आयुर्वेद में बहुत मनाही है दो विरुद्ध वस्तुएं कभी साथ में नहीं खाना और विरुद्ध वस्तुओं के साथ विपरीत क्रम में नहीं खाना अगर विपरीत क्रम में और विरुद्ध वस्तुएं आप खाएंगे तो सबसे ज्यादा चर्म रोग आएंगे चर्म रोग अगर जैसे दूध आप पीने लगे जो शाम को तो पीने लगे तो आपको जरूर चर्प हो गएंगे स्पॉट हो सकते हैं लिपोडर्मा हो सकता है इचियोसिस हो सकती है सोराइसिस आ सकती है सोराइसिस अक्सर आती है उन्हीं पेशेंट को जो विपरीत खाना खाते हैं विरुद्ध आहार खाते और विपरीत समय में खाते हैं तो जब जिसका समय है उसी समय आप बच्चों की आंख का चश्मा हटाने के लिए हैं अगर आप उनकी आंख का चश्मा हटाना चाहते हैं तो बच्चों को गाजर और सेब खिलाएं। गाजर है ना गाजर उसको कद्दूकस में घिसें, तो उसके लक्ष्य से बनेंगे और सेब उसको कद्दूकस में घिसें, उसके भी लक्ष्य बनेंगे दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पेट भर भर के खिलाइए बच्चों को सुबह जितने दिन सेब मिलता है जितने दिन गाजर मिलती है नियम से खिलाइए तो छोटे बच्चों के चश्मे बहुत आराम से उतर जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों के तीन से चार महीने में उतर जाते हैं, कुछ के छह से आठ महीने में और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके दो साल तक में उतर जाते लेकिन उतर जाते आपने कहा है कि सुबह पानी फिर मेथी का पानी फिर मेथी का है और फिर चूने का पानी उसे कैसे लें हां तीनों में एक एक घंटे का अंतर सबसे पहले पानी लें एक घंटे बाद मेथी का पानी लेंगे एक घंटे बाद चूने पानी बीच में कोई तो भी समय जैसे तो हां बीच में आप आधा घंटे के समय में नाश्ता कर लीजिए जैसे सुबह का पानी पिया उसके आधा घंटे 40 मिनट बाद नाश्ता कर सकते हैं उसके आधा घंटे के बाद आप ये मेहंदी का पानी ले सकते हैं या पानी लेके मेहदी का पानी लेके बीच में नाश्ता कर सकते हैं बाद में चूने का पानी ले सकते हैं तो बीच में आधे घंटे के गैप आप नाश्ता कर सकते हैं तीनों के बीच तीन साल भी की बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही है उसे चूना कितना और किसना मैंने बोला एक ग्राम से ज्यादा कभी मत दीजिए और सुबह सुबह दीजिए दही में मिलाकर दीजिए लस्सी में मिलाकर दीजिए गन्ने के, के रस में मिलाकर दीजिए नहीं तो सादा पानी भी दिला दीजिए सिर में भेंटर जिनमें डेंटर अगर ठीक करना है तो बहुत अच्छी दवा है नींबू का रस और गुड़ दोनों मिलाइए नहीं तो नींबू के रस में शहद मिलाइए और इसको बाल में लगाइए और एक घंटे लगा रहने दीजिए फिर उसके बाद बाल को धो लीजिए शैम्पू मत लगाइए उससे तो डेंड्रफ दो या तीन बार में निकल निकलते गुटखा का चलन से कई लोग होने की संभावना है। इसे कैसे हो गए गुटखा रोकना है तो उन लोगों को अदरक खिलाइए नहीं तो सूट खिलाइए जहन लोग सूंट खाते ना उसमें तो जो सौंट ज्यादा खाएंगे वो अपने आप छोड़ देंगे और अदरक खाएंगे तो भी गुटका छूट जाए तो जिनको गुटखा खाने की आदत है उनके लिए आप करिए छोटे छोटे अदरक के टुकड़े काटिए धूप में सुखा लीजिए और उनको दीजिए जब भी गुटखा खाने का दिल करे वो गुटके का एक मुंह में ये जो अदरक का टुकड़ा रखें और उसको चूसते रहें। दिन भर तो खत्म नहीं होगा रात भर भी खत्म नहीं होगा दो तीन दिन लगातार करेंगे चौथे दिन से याद ही नहीं आए ये गुटखा पोलियो अभियान के बारे में आपकी जानकारी इसकी बहुत जरूरत नहीं है हमने बहुत ओवर कर दिया हमारे बच्चों को पहले आया था कि एक खुराक देंगे अब पता चल रहा है दस दस खुराक होगी और कई बच्चे विचारे मर रहे हैं इस पर्व पोलियो की खुराक होगी इसलिए मेरी विनती है कि ज्यादा इसको ओवर मत महत्व नहीं और वैसे भगवान ने प्रकृति ने हर एक को डिफेंसिव सिस्टम दिया है शरीर और वो डिफेंसिव सिस्टम पर भरोसा करे मैंने कभी पल्स पोलियो की खुराक नहीं खाई मेरे भाई ने भी नहीं ली मेरी बहन ने हम तीनों स्वस्थ हैं किसी को भी पोलियो नहीं हुआ ऐसे हजारों लोग हैं नामों पर लोग लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में यह सब वैक्सीनेशन बंद हो चुका है भारत में चालू है अमेरिका में बंद है यूरोप के देशों में बंद है भारत में चालू है क्योंकि उनको तो भारत के बच्चों से कोई ऐसा लगाव नहीं है जो अपने बच्चों तो ये मास वैक्सीनेशन तो बहुत ही खराब है इसमें आप मत जाएंगे जरूर नहीं हेपेटाइटिस बी का भी जरूरत नहीं है किसी को वैक्सीन शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना उसको ठीक रखें। वो अगर ठीक है तो दुनिया में सब ठीक रहेगा उसको कमजोर मत पड़ेगा चाय पीते हुए दूध पीते हैं नहीं मैंने आपसे बोला ना दूध का समय रात का है सुबह का समय जूस का है दोपहर का समय मटके का है रात का समय दूध का दूध सुबह लग पीजिए मटका रात को भगत पीजिए जूस शाम को बनतीजिए बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए दूध अगर आप दूध पीना चाहते हैं दिन भर में तो इसकी मात्रा तय होती है काम क्या करते हैं मान लीजिए आप मेहनत का काम का करते हैं हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं बहुत मेहनत करते हैं तो एक दिन में साढ़े मिलीलीटर तक पी सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं करते साधारण सुबह शाम आराम की जिंदगी है तो कभी भी 200 से 250 मिलीलीटर से ज्यादा दूध मकती छोटे बच्चों को उम्र कितनी है मान लीजिए साल के अंदर की उम्र है साल के अंदर की उम्र है तो ज्यादा से ज्यादा उनको 100 से सवा मिलीलीटर और एक साल से तीन साल के बीच की उम्र है तो दो मिलीलीटर बच्चों आठ दस साल के बच्चों को तो ढाई सौ से तीन सौ के तो बीच में चलेगा लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद सिर्फ जरूरत उतनी नहीं है पंद्रह सोलह साल के बाद उतनी जरूरत नहीं है तो उसकी मात्रा चाहे तो कम कर सकता बच्चे लोग तो मिर्च नहीं खाते हो तो क्या मिर्च नहीं खाते तो उसमें अच्छी ही बात है मिर्च अगर नहीं खानी है तो अच्छा ही है लाल मिर्च तो कभी मत खाइए खानी है तो काली मिर्च ही खा सकते शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा एक्स कमलेश है हाँ इसी प्रवास पर हमने आपकी पुस्तक दी हां मैंने पढ़ी है में मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब आपको मिले तो आप हाँ भी पढ़िए क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बातें कही हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि ये कोई बीमारी नहीं वो खाम खाम का एक अवआ खड़ा गया है कंडोल से छूटी और यह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं तीन प्रोफेसर से मिल चुका हूं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं एक को तो प्रिंसिपल है भोपाल मेडिकल कॉलेज के वो बोलते हैं और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों बोलते हैं कि एक सच में एक धोखा है ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बीते वर्षों में आपने जो हाईकोर्ट में 4000 हजार विदेशी कंपनियों के विरुद्ध केस किया था संख्या निर्णय उसमें से कुछ कंपनियों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया और उनको भारत से जाना पड़ा जो शेयर बाजार में पैसा कमाती थी और बिना टैक्स के उसको लेके जाती थी कुछ केस अभी भी पेंडिंग है कुछ का फैसला आ रहा है कुछ अभी भी पेंडिंग है मुझे एक जानकारी तो छूट गई आपको बताने के लिए वो चरक संहिता की नहीं है सुश्रुत की भी नहीं है बाघ भट्ट की भी नहीं है वो जीवन व्यवहार में से समझ में आई हुई बात है वो ये है कि आप घर में जो खाना बनाते हैं उसके लिए तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये डिब्बागन तेल इस्तेमाल मत करें क्योंकि तो हमने जब दीपावन तेलों को प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया तो पता चला कि वो इतने खराब हैं उसमें इतने केमिकल हैं जिनकी आपको कल्पना ही मिली थी और ये दीपावन तेल ज्यादा बड़ा कारण है हृदय हृदयघात के आपके सामने कैलाश सोनी जी हैं इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना डीएनडीएल और एनडीएल ये बहुत बढ़ गया था इन्होंने एक ही परिवर्तन किया अपनी जिंदगी में डिब्बाबंद तेल खाना इन्होंने बंद कर दिया शुद्ध तेल खाना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने लिक्विड प्रोफाइल चेक कराया तो इनका जो खराब पॉलेस्ट्रॉल था वो कम हो गया और जो अच्छा पॉलेस्ट्रॉल था वो बढ़ गया ये जो इनके ये परिणाम आया वो भारत में सैकड़ों लोग भी यही बात करते वही कहते कि जब से डिब्बा तेल खाना उन्होंने छोड़ा उनका तकलीफ पहले से कम हो गई तो आप शुद्ध तेल खाइए डिब्बे बंद तेल मत लाइए शुद्ध तो आपको लेंगे जी धमतरी में शुद्ध तेल कहा मिलेगा तो तेल की एक लगा लीजिए इन लोगों ने तय एक तेल ढाड़ी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये और डॉक्टर साहब के सहयोग से शुद्ध तेल जाए धमतरी में आप शुद्ध तेल की कोई कमी नहीं आने वाली है आप हमेशा ये याद रखिए तेल कोई भी खाइए दिप्पा बिल्कुल नहीं शुद्ध ही तेल खाइए और ज्यादा अच्छा तेल जो खाने को है मूंगफली का है फिल का है और हमारे घरों में पह इस्तेमाल होता सरसों का ये तीन को छोड़कर चौथा को भी लगता तेल मत खाइए सोयाबीन का तेल तो गलती से भी मत खाइए सूरजमुखी का तेल कभी भी मत खाइए क्योंकि सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल मनुष्य के खाने के लिए नहीं दोनों ही तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर वो पचने की क्रिया शुरू होती है वो मनुष्य शरीर से ऊंचा है हमारे शरीर का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर वो सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड है सोयाबीन तेल और ये जो सूरजमुखी का तेल है इसको डाइजेस्ट होने के लिए 40 डिग्री 42 डिग्री लगता है उतना टेंपरेचर शरीर में कभी भी नहीं होता बीमार होने को छोड़ता तो इसलिए सोयाबीन अच्छा तेल नहीं आपके लिए सोयाबीन अच्छा तेल है सुअर के लिए सुअर होते हैं ना इनको भरपूर सोयाबीन तेल खिलाना चाहिए और सूरजमुखी का तेल भैंस को जरूर खिलाना चाहिए उसके काम का है मनुष्य के काम के लिए जरूर तेल नहीं ये जो सोयाबीन का प्रोटीन है ना यह मनुष्य शरीर में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता तो क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन जो सबसे आसानी से हमें डाइजेस्ट होता है वो दाल का है आपने कभी देखा भगवान की पूजा में सोयाबीन रखते है? क्यों नहीं रखते अगर इतना अच्छा है सोयाबीन भगवान की पूजा में उड़ल की दाल रखते हैं मूंग की दाल रखते हैं मसूर की दाल रखते हैं अरेल की दाल रखते हैं चने की दाल रखते हैं सोयाबीन दाल कभी भी, भी नहीं रखते तो कि वो अच्छी नहीं है शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है विज्ञान के हिसाब से भी सोयाबीन दाल खाने वाले लोग कुछ ही है दुनिया में जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो खा सकते यूरोप में रहने वाले खा सकते हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पनीर सोयाबीन का मत खाइए दूध का ही पनीर खाइए नहीं सोयाबीन का पनीर मत खाइए सोयाबीन का कुछ मत खाइए जी घर में दूध का पनीर खा सकते हैं जरूर खाइए, जरूर खाइए खाना खाने के कितनी देर पहले पानी पी सकते हैं हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये पहले आता तो अच्छा था। खाना खाने के 20 मिनट पहले आप बहुत पानी पी सकते 20 मिनट तक कितना भी चाहे उतना पानी पी सकते हैं। गेहूं के साथ सोयाबीन को मिला के खाइए सोयाबीन की बिल्कुल जरूरत चना और गेहूं बेस्ट कॉम्बिनेशन किसी ने मैं मत करो उस सोयाबीन को पचाने के लिए जो तो शरीर में लगता है ना एंजाइन वो है नहीं हमारे शरीर में। वो सिर्फ स्वर के शरीर में मनुष्य में है ही नहीं तो खाने से कोई फायदा नहीं बचेगा है नहीं। बेकार वेस्ट जानवर चना खाइए घोड़ा घोड़ा चना खाता है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत घोड़े में ही मानी जाती है और हर ताकत को घोड़े से नापा जाता है और स्ट्रॉपर आप चना खाइए ना बल्कि देसी चना खाओ वर्ष आइट पांच फुट पांच इन वजन बावन किलो वजन बढ़ाने के तरीके उपाय आप अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं इस उम्र में भी तो उसका सबसे सरल उपाय है दही और केला खाइए साथ में चना और गुड़ खाइए साथ में और मूंगफली के दाने और गुड़ खाइए ये तीन चीजें आपके डाइट में शामिल करिए आपका वजन चार से पांच महीने में एक किलो बढ़ जाएगा नियमित हो सकते और ज्यादा बढ़ाना है तो दो तीन साल यही खाते रहिए। और कोई प्रश्न हां हाँ जी हाँ हाँ आपने एक प्रश्न पूछा था इसी तरह का मुझे याद आ गया अगर मान लीजिए वृक्ष की भी तकलीफ है और बाघ की भी तकलीफ है तो आप क्या करें तो आप फिर ये मत लीजिए दालचीनी भी मत लीजिए ये भी मत लीजिए चूने का पानी भी मत लीजिए आपको मैं तीसरी औषधि बताता जिनको वृक्ष और बाघ दोनों एक साथ है उनकी सबसे अच्छी दवा है त्रिफला चूण लीजिए त्रिफला चून त्रिफला चून में आंवला हरदे और बहेना ये तीन दवाएं हैं यह आप लीजिए मात्रा कितनी एक चम्मच एक चम्मच त्रिफला चून और एक चम्मच शहद शहद नहीं ले सकते तो एक चम्मच गुड़ एक चम्मच गुड़ एक चम्मच त्रिफला चून दोनों को मिलाइए हल्के गर्म पानी में कप भर के मिला के उसको चाय की तरह से चुस्की लेते हुए पी लीजिए शुगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम है रात को पिए कम परिणाम है लेकिन है अच्छा परिणाम लेना है तो सुबह पीजिए कम तो रात को आम्ला। जी आंवला हरड़े और बहेड़ा तो मात्रा तीनों सम सम मात्रा रखिए एक एक अनुपात आधा किलो आंवले का चून आधा किलो हरडे का आधा किलो बहेड़े का तीनों मात्रा बराबर हाँ तो गुड़ बिना केमिकल का भी मिलता है आपको चाहिए तो हम दिलवा देंगे आपको बिना केमिकल का गोड़ चाहिए तो यही मिल जाएगा धन करिए बिना केमिकल का गुड़ जो है ना थोड़ा काला काला सा होता है और जो ज्यादा केमिकल वाला वो एकदम सफेद और पीला होता है तो पीला और सफेद गुड़ छोड़ के काला वाला चाहिए तो हम दिलवा देंगे जितना चाहिए उतना मिल जाएगा कमी नहीं नहीं अच्छा दिखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती आपको मालूम है कई बार कुछ बहनें बहुत बोरी दिखती हैं लेकिन जब उनकी नमज देखते हैं तो पता चला कि एनीमिया की शिकार हैं हां रक्त अल्पता है तो रक्त की कमी आने से जो पीलापन है वो हमें बोरापन दिखाई देना तो उसमें धोखा हो जाता है तो गुण बहुत है तो अच्छा नहीं है जी धन्यवाद अभी आगे भी कोई प्रश्नों का आप पत्र लिख के कभी भी पूछ सकते हैं जी जीवन है गर्म पानी की स्थिति इनका एक प्रश्न है कोई अगर बहुत इमरजेंसी है तो भोजन के तुरंत बाद उगलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा इमरजेंसी के साथ रोड मैदान के हिसाब से मत लीजिए इमरजेंसी रोड मैदान के हिसाब से मत कीजिए इमरजेंसी इमर्णच मत लीजिए रोग निगाम के हिसाब से तो एक डेढ़ घंटे के बाद हल्का गर्मी ही सक सकता आशा आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और आप लोग तो तो संतुष्ट होंगे अंत में मैं श्री लक्ष्मण इंजाव को आमंत्रित कर रहा हूं तो आभार दर्शन करेंगे धन्यवाद धन्यवाद साहब धंत्री आजादी बचाओ आंदोलन स्वभाज अभियान धमतरी आभार व्यक्त करते है मानव श्री राजीव दीक्षित जी जो की दिन स्वराज अभियान की प्रेता है कि आपने एक बार और धंधि पहार करके और अपने आज का जो नया विषय था उस पर व्याख्यान देकर के इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ दिया हम आभारी हैं यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों के विशेष रूप से नगर में सक्रिय जो महिला संगठन हैं उनके जिन्होंने बहुत अच्छी उपस्थिति प्रदान कर इस कार्यक्रम को सार्थक किया और सभी गणमान्य नागरिकों के जिन्होंने यहाँ पर उपस्थिति प्रदान कर आयोजन को सार्थक किया हम आभारी हैं आदमी श्री मोतीलाल जी साहू एवं श्री शेखर वर्मा जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय देकर के और हमारे कार्यक्रम की सफलता में हमने सहयोग लिया हम आभारी हैं समस्त तो पत्रकार मित्रों के जिन्होंने सूचना और प्रकाशन के माध्यम से जन तक के आज के इस कार्यक्रम की सूचना दी और यह सफल आयोजन ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से संपन्न हुआ है ऐसे सभी को हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं मंगल भवन प्रबंधन के भी हम आभारी हैं और व्यवस्थाओं में सहयोग करता हूं के हम आभारी हैं उन बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और जैसी की सूचनाएं दी गई हैं कि राजीव जी का एक और व्याख्यान राम कथा पर आधारित ग्राम अर्जुनी में उसके बाद अभी प्रारंभ होगा अब से लगभग आधे घंटे बाद